श्रीमते राचंद्रा नम ओं नम परंसा स्वागत चरणकमल किन्मकर भक्तजन मन सीरा बदने। यस्य यस्यास्ते लक्षसे संवित संवि तमृशिहम भजे सर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षितम् लक्षकृष्णाख्यम भा जगद्धाम नम प्रलाद नारद पराशर पराशरपुंदर व्यांबरीपशनकालजुन वसिष्ठ विभीषण पूम भगवता छाकतरुभ्य पिता सिंधु्य पति पावने वैष्णव्यो नमो सीता सरंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा नमो गोभ्यीमतीभ्य सौरभेयी च नमो ब्रह्मसुता पवितो नमो नमः नमस्त पराशर पराशरमकम पुराण विष्णु वक्तारम् भूयो विषुवक्ता नम्यहम पुराण विष्णु विष्णुसोताम तपसा निधि श्रीमेयम वंदे भक्तिरप्ते चैव देवीं सरस्वतीं नमस्कृ नर चम नमः सरस्वती्य नमः श्री नम श्रीपुरभ्य नम श्रीपुरभ्य नम नमः श्री गएसुलाभ्य नमसुभ्य नम श्रीभ्य नमसुरभ्य नम त्रिपुरभ्य नमः श्री नमः नमः नम श्रीसुभ्य नम नमः नम श्रीसुभ्य नम श्रीसुभ नम श्रीसुरभ्य suragyay namah trisuragyay namah trisuragyay namah trisuragyay namah trisuragyay namah trisuragyay namah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 नंदवन गोधाम महातीर्थ पत्मेड़ा की श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ श्री नंद ग्राम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की सर्वसंत वैष्णव भगवान की श्री श्री निवास तिरुपति बालाजी महाराज की श्री वेंकटेश भगवान की जय श्री तिरुमलाद्री बिहारिणी बिहारी जी की जय श्री वेंकटाद्र बिहारणी बिहारी जी की जय श्री रंगनाथ भगवान की जय सब संतन की जय महर्षि श्री अगस्त जी महाराज की जय श्री महर्षि पराकर जी महाराज की जय महर्षि श्री मैत्रेय जी महाराज की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय जय जय राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरिशरण भक्त कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल वेंकटाचल बिहारी श्री वेंकटेश भगवान श्री श्रीनिवास भगवान की महित कृपा करुणा से तिरुमला में श्री वेंकटेश भगवान के मंदिर के परिसर में उनकी अंक में उनके निकट बैठकर के हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्टफल सत्संग श्री विष्णुपुराण की कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है प्रहलाद जी के परम मंगल में चरित्र का हम स्मरण कर रहे हैं आप लोगों ने सुना कि श्री प्रहलाद जी महाराज को समाप्त करने के मारने के अनेक यत्न दैत्यराज हिरण्य ने किए अस्त्र शस्त्र भी प्रहलाद जी के शरीर का स्पर्श करके टुकड़े टुकड़े हो गए बाकी तक्षक आदि नागों के दांत भी टूट गए उनके चर्म में चिन्ह तक नहीं बना सके मूले के समान दिग्गजों के दांत भी टूट गए प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा अग्नि में जला दिया कुछ नहीं बिगड़ा जल में डुबा दिया कुछ नहीं बिगड़ा पर्वत से गिरा दिया कुछ नहीं बिगड़ा और संडा मरकने दैत्य राज की प्रसन्नता के लिए कालकृत्या का प्रयोग किया और जब कालकृत्या का प्रभाव प्रहलाद जी के ऊपर नहीं हुआ तो उस कालकृत्या ने प्रयोग करने वाले संडा मर्क को ही समाप्त कर दिया प्रहलाद जी को बड़ी करुणा उत्पन्न हुई और श्री प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की प्रहलाद जी की आर्त पुकार सुनकर मृत गुरुपुत्र जीवित हो गए और उन्होंने प्रहलाद जी को हृदय से आशीर्वाद दिया चित्र बात है किरण कश्यपू ने प्रहलाद जी से स्वयं पूछा प्रहलाद तुमसे जब कभी कुछ भी पूछते हैं तो तुम ऊट पटांग उत्तर देते हो हम पूछते हैं कुछ तुम बताते हो कुछ आज हम तुमसे कुछ विशेष बात पूछना चाहते हैं यह सत्संग की बात नहीं है व्यावहारिक बात पूछना चाहते हैं मित्रे वरते तो कथम हरिवर्गेश भूपति प्रहलादत्र श्लोके मध्यस्थेशु चले प्रहलाद तुम यह बताओ कि राजा को मित्रों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए मित्रों के साथ राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और जो ना शत्रु है ना मित्र है उदासीन है उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए मंत्रियों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए अमात् के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए कुछ सेवक अंतरंग होते हैं कुछ बहिरंग होते हैं अंतरंग सेवकों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए और जो बहरिया है एक भितरिया एक बहरिया तो भितरियों से क्या करना चाहिए बाहर वालों से क्या करना चाहिए दासों तो से क्या व्यवहार करना चाहिए सेवक गुप्तचर पूर्वासी संकित जन इनके साथ किस प्रकार का वर्ताव करना चाहिए किले की संरचना कैसी करनी चाहिए और आठ विकों को कैसे बस में करना चाहिए आटविट आटविट जानते हैं? नटवी आट मटंती आटविटा कुछ लोग ऐसे हो तो जंगल में ही रहते हैं जंगली लोग जंगली लोगों को कैसे बस में करना चाहिए और ध्यान से सुने अभी भी इस देश में कितने ऐसे बनवासी लोग हैं जिन्हें यही पता नहीं कि देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है ऐसे भी लोग जो कपड़े भी ठीक से शरीर पर नहीं पहनते और ऐसे लोगों को भोले भाले लोगों को धन का लालच देकर चिकित्सा का लालच देकर उनके धर्मांतरण के दुष्कृत्य में तमाम ईसाई मिशनरियां लगी हुई हैं। बड़े पैमाने पर जंगलों में धर्मांतरण हो गया पहले क्यों नहीं हुआ अब क्यों हो रहा है हुआ और हो रहा है क्यों पहले जंगलों में बनवासी लोग रहते थे और ऋषि मुनि महात्मा भी जंगलों में रहते थे तो एक एक क्षेत्र में एक एक महान ऋषि संत कोई रहते थे उनके कारण उन बनवासी मनुष्यों के संस्कार पवित्र बने रहते थे अंग्रेजों ने फॉरेस्ट नीति बनाई अंग्रेजों ने और उन्हीं के चेले अंग्रेजों के चेले उसी पद चिन्हों पर चल रहे फॉरेस्ट नीति उन्होंने बनाई और उस नीति में सबसे पहले जंगल में रहने वाले साधु संतों को जो वहाँ ऋषियों की तपस्कलियाँ की तीर्थ थे उनसे निकाल बाहर कर दिया सबसे पहला काम ये किया क्योंकि वे जानते थे कि इनकी उपस्थिति में हम इनको बड़गड़ा नहीं सकते इनको बहकाया नहीं जा सकता पहला काम लोगों ने यही किया तो जो इस राष्ट्र के मूल निवासी हैं महान राष्ट्रभक्त जो थे उनको आज दुर्भाग्य से राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा कर दिया आप लोग कहेंगे धर्मांतरित होना राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा होना है बिल्कुल ठीक बिना किसी संकोच के हम बोल रहे हैं सूर्य नारायण की प्रभा जैसे सूर्य से अलग नहीं हो सकती ऐसे ही भारत की धरती का सनातन धर्म भारत की धरती से पृथक नहीं हो सकता इसलिए भारत माता के सच्चे भक्त सच्चे सेवक वही हो सकते हैं जो वैदिक सनातन धर्म की आर्ष परंपरा का श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक समाधान करते हैं जो मतपंथ भारत की धरती से बाहर पैदा हुए उनकी भारत माता के प्रति जैसी भक्ति होनी चाहिए वैसी नहीं है अपवाद में सब जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं इसी देश का एक बहुत बड़ा वर्ग भारत को माता के रूप में स्वीकार नहीं करता भारत माता की जय बोलने से चिढ़ता है गाय को माता कहने से चिढ़ता है इसलिए भारत की धरती का जो मूल धर्म है सनातन धर्म जिस मूल सनातन धर्म का प्राण पूजिया गोमाता है हम लोगों का जो धर्म है ना उस उसकी जननी कौन है हमारे धर्म की जननी गाय है शंकर जी का वाहन जो नंदी है उसे साक्षात धर्म का स्वरूप माना जाए साक्षात धर्म ही स्कंद पुराण में धर्मारण्य महात्मा है जहां श्री रामेश्वरम के पवित्र क्षेत्र में धर्म ने तेरह हजार वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और कहा कि आप प्रसन्न होकर हमें वर दीजिए मैं आपका वाहन बनना चाहता हूं भगवान ने कहा एवं वस्तु और वही साक्षात धर्म नंदी के रूप में प्रकट हुए जो भगवान का वाहन है तो वृषभ जो है वो गोमाता का पुत्र है और वृषभ को ही हमारे यहाँ धर्म कहा गया है। वृषभ को धर्म कहा गया महाराज जी गोदान की बड़ी भारी महिमा है पर गोदान से दस गुनी अधिक उत्तम प्रजाति के वृषभ के दान की महिमा दस गुणी अधिक है एक गैया का दान दस गैया का दान करो अच्छी दूध वाली पैसुनी गाय चाहे दस गायों का दान करो और चाहे एक नंदी का अच्छी प्रजाति के एक नंदी का दान कर दो दस गायों के दान का पुण्य एक नंदी के दान से प्राप्त हो जाता है हमारी शास्त्रों में लिखा है धर्म का मूल वृषभ है इसलिए जंगलों में अवश्य जाना चाहिए और वहां जो ईसाई मिशनरिया अपने हाथ पैर फैला रही हैं धर्मांतरण कर रही हैं उसको तत्काल रोका जाना चाहिए और वस्तुतः वे बनवासी उनकी सेवा करनी चाहिए तो यहाँ एक विशेष वातावरण कशिप पूछ रहा है वो कहता है प्रहलाद से प्रहलाद जंगल में रहने वाले जो लोग हैं वनवासी लोग उनको अपने नियंत्रण में अपने अधिकार में राजा कैसे रखे ये प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब है कि राजा को केवल गांव और शहरों का ध्यान ही नहीं देना चाहिए केवल अपनी सीमाओं का ही ध्यान नहीं देना चाहिए शासक का धर्म है उसे जंगली वनवासी कोल आदि जो हैं, किरात आदि ये जंगली जो लोग हैं उन जंगली वनवासी मनुष्यों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए ये बात प्रहलाद कक्षता सम्यक तथा कंटक शोधनम राजा की प्रगति के पथ के कुछ कांटे भी होते हैं और जब तक राजा की प्रगति के पथ में गुप्त शत्रु रूपी कांटे बिछे रहेंगे तब तक, तक राजा अपने राज्य की प्रजा की उन्नति करने में सक्षम नहीं होगा तो गुप्त शत्रुओं को कांटा कहा गया इन गुप्त शत्रुओं को कैसे समाप्त करे राजा यह भी बताओ और अंतिम बात हरण कश्यपु ने कही बोले ये तो हमने मुख्य मुख्य बातें तुमसे पूछी हैं और भी तुम जो कुछ हमने नहीं पूछा है उसको भी तुम बढ़िया से बताओ सकलम अधीतम भवता तथा में कथ्यता ज्ञातुम सवेक्षा मनोगतम तुमने जो कुछ अपने अध्ययन में सीखा हो वह तुम हमको बताओ बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की प्रहलाद जी बोले पिताजी आप जब से पूछ रहे हैं उस आपने तो कई प्रश्न पूछे हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि आपके प्रश्न राजनीति पर आधारित हैं और राजा की चार नीतियां हैं साम दान दंड और वेद, ये चार हैं। नीतिया है साम भेद तथा कथिता सर्वे मित्राधीना चाधने और ये सब बातें हमारे गुरुजी जी जी ने हमको बढ़िया से पढ़ाई है और आपके सभी प्रश्नों का हम उत्तर दे सकते हैं लेकिन फिर भी हम आपके प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते हिरण कश्यपु ने कहा भला हमारे प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक क्यों नहीं समझते प्रहलाद जी ने कहा जिन अज्ञानी जीवों की भेद दृष्टि है राजनीति की बात करें कि, कि किसके प्रति काम का प्रयोग करना है किसको अपने बस में करने के लिए दान नीति का प्रयोग करना है किसके प्रति दंड नीति का प्रयोग करना है और किसके प्रति भेद डालने वाली भेद नीति का प्रयोग करना, करना है ये तो उन लोगों के लिए है जो अज्ञानी हैं भेद है भेददर्शी हैं, भिन्न दर्शी है पिताजी मुझे तो सर्वत्र श्री नारायण ही दिखाई पड़ रहे हैं तो अब आप ही बताएं, हम शाम दान दंड भेद इन नीतियों का प्रयोग करेंगे भी तो किस पर करेंगे और हम इनको समझेंगे तो क्यों समझेंगे इन नीतियों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है साध्याभावे भावे महाबाहो साधन किम प्रयोजनम बढ़िया बात प्रहलाद जी का साध्या भावे साधना भावा है। जहां साध्य ही नहीं है वहां साधनों की क्या जरूरत है आपको यहां से वृंदावन जाना ही नहीं है तो आपको रेल ट्रेन बस हवाई जहाज इसकी जरूरत आपको क्या है आपको जब जाना ही नहीं है आपके लिए कुछ साध्य ही नहीं है आपको साधन की आवश्यकता नहीं तो पिताजी संसार के लोगों को बहुत कुछ साध्य होता है की ये कर लिया अब ये करना है ये कर लिया अब ये करना है हमारा सब कुछ हो गया और अब हमें कुछ करना नहीं हमको तो सर्वत्र अपने आराध्य प्रभु दिखाई पड़ रहे हैं इसलिए पिताजी आप ही बताओ कि अब हम किससे तो प्रेम करें और किस पर क्रोध करें सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये परमात्मनि गोविंदे मित्रा मित्र कथा कुता ऐसे प्यारे श्लोक हैं आप क्या कहेंगे मैं जिनकी उपासना करता हूँ वे सर्वभूतात्मा हैं, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हैं, ऐसे जो सर्वभूत आत्मा जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा श्री गोविंद हैं, और वे परमात्मा गोविंद जब सर्वत्र विद्यमान हैं, सब में विराजमान हैं, तो अब तुम ही बताओ मैं मित्र और अमित्र की व्यवस्था व्यवस्था का प्रयोग कहाँ करूँ किसे तो अपना मित्र मानू और किसे अपना शत्रु मानू इसलिए भगवा विष्णु मयी चान्यत्र सह यत तथोयम मित्र से शत्रु से पृथकृता तो भगवान श्री हरि नारायण मेरे अंतर्यामी हैं के भी अंतर्यामी वही हैं इन असुरों के अंतर्यामी भी यही हैं और तो इतना ही नहीं संपूर्ण चराचर के अंतर्यामी सर्वत्र विद्यमान है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान सब भगवंमय है इसलिए पिताजी यह शत्रु है यह मित्र है ऐसा भेद का व्यवहार तो अविद्या से ग्रसित प्राणी किया करता और मैं अपने अंतर्यामी परमात्मा का अपने में अनुभव करता हुआ और सब में अनुभव करता हुआ अविद्या के बंधन से विमुक्त हो चुका हूं क्योंकि भिज्यते हृदय ग्रंथि छिज्यंते सर्वसंशया कर्माणी दृष्ट ए आत्मनेश्वरे हिरण कैसुकू ने कहा निरा बालक छोटा सा बालक बड़े बड़े पंडितों जैसी बात बना रहा है हमको ज्ञान दे रहा है हमको उपदेश दे रहा है प्रहलाद जी मुस्कुराए बोले हे दैत्यराज हे असुरेश्वर जब अज्ञान छा जा जा जाता है जीव के चित्र पर तो विद्या को तो वह अविद्या मान लेता है और अविद्या को ही विद्या मान लेता है मैं जो उपदेश कर रहा हूं ये विद्या का उपदेश कर रहा हूं क्योंकि विद्या की परिभाषा क्या है विद्या की परिभाषा पेट भरना नहीं है विद्या की परिभाषा पेट भरना होती तो बिना पढ़े लिखे सुअर गधे कुत्ते पेट भर लेते हैं बोलो कितनी क्लास पढ़ा सुअर कितनी क्लास पढ़ा गधा कितनी क्लास पढ़ा कुत्ता उस बेचारे को विवाह की भी समस्या नहीं होती कि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो बहू नहीं आएगी ब्याह नहीं होगा सुअर कुत्ते के लिए कोई समस्या नहीं यहाँ तो मनुष्य को बड़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ तो हम देख रहे हैं उधर हमारे क्षेत्र में इस आयु के दुल्हा कोई देखें, तो लोग यही समझेंगे कि ये पांच सात बच्चों के पिताजी होंगे इतनी बड़ी बड़ी आयु में यहाँ दुल्हा घूम रहे हैं बड़ी बड़ी उम्र से इससे मतलब है कि विचारों को बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है इतने बड़े हुए तब जाके कहीं विवाह का अवसर आया ये प्रतीक्षा सुवर को नहीं करनी पड़ती गधों को नहीं करनी पड़ती कुत्तों को नहीं करनी पड़ती सब विद्या कहते किसको है बहुत प्रसिद्ध है सा विद्या विमुक्तये वही विद्या विद्या है जो हमें बंधन से मुक्त करावे जो मोक्ष के मार्ग तक ले जाए उसी को विद्या कहते हैं इसलिए संतवाणी में कहा पढ़े वही विद्या जासों भक्ति को प्रबोध हो। वही विद्या पढ़नी चाहिए जिससे भक्ति का प्रबोध हो जाए भक्ति का प्रबोध न हो ऐसी विद्या को अविद्या के समान त्याग देना चाहिए राम मिले सोई की राम मिले की पंडित राम मिले की राजस्थान की धरती के महान संत श्री दादू दयाली वे कह रहे हैं राम मिले की पंडित राम मिल पढ़ी पढ़ी बेद पुराण बखानत पढ़ी पढ़ी पढ़ी पुराण बखानत सोई तत् कई दीजे दीजे दीज सोई तत् कई kesara soi <tiny> kari <tiny> बात कर रहे हैं ना वो तो अविद्या है और मैं जो आपको निवेदन कर रहा हूं यही विद्या है आप जिन प्रश्नों को पूछ रहे हैं इनको पढ़ने वाला बताने वाला लिखने वाला फंसेगा और तो हम जिस विद्या की बात कर रहे हैं इसको पढ़ने वाला सुनने वाला समझने वाला छूटेगा फंसेगा नहीं इसलिए पिताजी बालो अग्निम किम खद्योतो तो मसुरेश्वर मन्य किम न खद्योतो बड़ा अद्भुत दृष्टांत दिया प्रहला जी प्रहलाद जी कहते हैं खद्योत जानते हैं आप तो खद्योत नहीं जानते ये जो वर्षा के समय में जुगनू होते हैं हिंदी में लोग जुगनू कहते हैं संस्कृत में खद्योत कहते हैं हमारे ब्रुज में पटवीजना कहते हैं इनको पटवीजना और गुजरात में आगिया कहते हैं और आपके यहां क्या कहते हैं मारवाड़ में आगिया चलो जो कुछ आप समझ तो गए हम तो इतने से मतलब है तो वो खद्योत उसको छोटे छोटे बच्चे आग की चिंगारी मान लेते हैं आग मान लेते हैं तो क्या बच्चों के मान लेने से वो खद्योत जुगनू क्या आग हो गई ऐसे ही आपने तो अज्ञान को ही ज्ञान मान रखा है प्रहलाद जी का ऐसा ही भाव है पिता कोई नहीं पढ़ाने वाले गुरु को भी यही बोल देते हैं नहीं छाणू नहीं छाणू बाबा राम नाम नहीं छाणू बाबा राम और पढ़ने तो कौन काम नहीं था बाबा राम मुई और पढ़ने तो कौनता नहीं था बाबा राम मुई और दे गोपाल मेरी मतलब वह कर्म कर्म नहीं है जो बांध दे वही कर्म सत्कर्म है जो फोल दे सत्कर्मय नंधा सा विद्या या आया साया परम कर्म विद्या शिल्प नहीं इसके अतिरिक्त कर्म तो केवल परिश्रम मात्र है और विद्या विद्या क्या है हो ध्यान से सुने किसी भी प्रकार की विद्या किसी भी प्रकार का ज्ञान किसी प्रकार की कला यदि संसार से शरीर से वैराग्य उत्पन्न नहीं कर रही है अब भगवान के चरणों में प्रेम को प्रकट नहीं कर रही है तो प्रहलाद जी कहते हैं विद्यान्या शिल्प निपुणम वो विद्या क्या है बोले वो तो कला कौशल मात्र है कला कौशल शिल्प न उठने कला कौशल मात्र है हम बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे हैं पुराण की लेकिन यदि इन बाबों इन बातों का प्रभाव हमारे अपने जीवन पर नहीं है हमारे अपने चित्र पर इन प्रहलाद जी के पवित्र वचनों का प्रभाव ये नहीं है ये बात पक्की समझ लो ये प्रवचन करना भी बाक चुका है बात बनाना है इससे पेट भले ही भर जाए पर राम जी तो नहीं मिलेंगे प्रहलाद जी कहते कोरी कलाकारी से कुछ मिलने वाला साजी संसार में कौन ऐसा मनुष्य है जो राजा नहीं बनना चाहता मजबूरी नहीं बन पाता पर रोड छाप आदमी भी चाहता कि हम राजा बन जाए हर व्यक्ति राजा बनना चाहता है न चिंतित को राज्यम को धनम ना अभि कौन ऐसा है जो धन नहीं चाहता है चाहते तो सब है पर मिलते किसको है कहते तथापि तुलसाम तथा भाव्यम एवै सत्म प्राप्यते नरई फिर भी जिसका प्रारब्ध राजा बनने के अनुकूल होता है जिसका प्रारब्ध धन प्राप्ति के अनुकूल होता उसी को मिलते हैं संसार का कोई भी मनुष्य दुख चाहता है क्या संसार का कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता सब सुख चाहते हैं न चाहने पर भी दुख होता कि नहीं बोलो न चाहने पर दुख आता है कि नहीं आता आता है जब बिना चाहे दुख आता है तो बिना चाहे सुख भी आएगा और खुल के बता दें लोग सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा के पर्दे पे जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो कोई नई घटना नहीं है क्या है वो रील पहले बन के तैयार हो गई अब पहले से बनके तैयार हो गई अब उसको पर्दे पे दिखाया जा रहा है कितने है ऐसे ही मनुष्य के संचित कर्मों से प्रारब्धता निर्माण होता है और प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य की रील पहले से बनके तैयार है कितने बेटा होंगे कितनी बेटी होगी मकान होगा कि नहीं होगा जमीन होगी कि नहीं होगी क्या होगा क्या नहीं सब पहले से बन तैयार है पर कान खोलकर सुन लो एक चीज उस रील में नहीं है भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कल्याण होगा कि नहीं होगा ये उस रील में नहीं है क्योंकि यदि यह यह बात भी उसी रील में आ जाए तब तो भजन साधन सत्संग निरर्थक हो जाएगा लोग कहेंगे भाग्य में होगा तो भगवान मिल जाएंगे भाग्य में होगा तो कल्याण हो जाएगा अरे भाग्य से बेटा बेटी मिलेंगे भाग्य से मकान दुकान मिलेगा भाग्य से सुख दुख मिलेगा भाग्य से राम जी नहीं मिलेंगे राम जी तो राम जी के प्यारे भक्तों की संतों की गुरुजनों की कृपा से मिलेंगे यही मानव जन्म की विशेषता है कि वह अपने कल्याण के लिए स्वतंत्र है हर व्यक्ति आत्म कल्याण कर सकता है मनुष्य मात्र कोई जाति का भेद नहीं है रात पून्ध्र पुलिंद पुल कसार आभीरशंका यवना खसादय ये च पापा यदुपाश्रया श्रया शुभ्यं की तस्मी प्रभ इसलिए भैया सुख दुख के जमेले में अपने मानव जन्म को व्यर्थ क्यों बिता रहे हो ये रील बन गई है ये चलेगी चलने दो तुम दृष्टा बन जाओ बस जिस काम के लिए मानव जन्म मिला है भगवान ने अपने से मिलने के लिए हमें मनुष्य बनाया भगवान ने अपने लिए हमको आदमी बनाया है मनुष्य बनाया है वो काम हमारे जीवन में बन रहा है कि नहीं वो काम हमारे जीवन में हो रहा है कि नहीं यदि वह काम हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है नहीं हो रहा है तो भैया इससे बड़ा घाटा कोई हो ही नहीं सकता सबसे बड़ा घाटा है। तथा पुंसा भाग्या पिताजी जड़ अविवेकी मूर्ख अज्ञानी मोहग्रस्त प्राणी वे श्री हरि के चरण कमलों की प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं वे तो केवल बेटा हो जाए बेटी हो जाए रुपया हो जाए धन हो जाए खेत हो जाए खलिहान हो जाए धंधा चल जाए इतना ही चाहते हैं। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहते इसलिए पिताजी सामान्य धन में क्यों आप अटके हैं मैं तुमको एक ऐसा धन बता रहा हूँ जिस धन से बढ़कर न कोई पहले था न आगे कोई हो सकता है वो महान धन क्या है कुले हरि के चरण कमल वो महान धन क्या है पायो जी में तो राम रतन धन पायो वो महान धन है हमारे बुज में तो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा प्राण रूप भगवान की लीला भगवान का धाम यही संपत्ति बैंक रम nay तब जीव प्राप्त नहीं करता है तब तक उसके जीवन में अभावों की निवृत्ति नहीं होती इसलिए सच्चा धन वही है जिसके प्राप्त तो होने पर सदा सर्वदा के लिए अभावों की निवृत्ति हो जाए और जीवन में परिपूर्णता आ जाए पिताजी जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वो अशांति का मार्ग है अपूर्णता का मार्ग है दुख का मार्ग है क्लेश का मार्ग है इसलिए पिताजी द्रष्ट्यमतताम जगत्वर जंगम दृष्ट्य आत्मवुर्योय विस्वरूप आत्मवद विष्णु दृष्टव्यः जो विष्णु हमारे अंतर्यामी हैं वही भगवा विष्णु सर्वांतर्यामी हैं इस रूप में उस एक पर्रह्म नारायण को सर्वत्र अनुभव करो सबके अंतर्यामी भगवान है ऐसा अनुभव करो और सबके अंतर्यामी भगवान है ये अनुभव जिस दिन पिताजी हो जाएगा उस दिन दुख क्लेश वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त तो हो जाएंगे फिर न कोई दुख रहेगा न कोई क्लेश रहेगा फिर तो महाराज जी ही ने के हम सबे हमारे सब के हम सबे हमारे जीव जन जन्तुमो ही प्यारे जीव जन् हमारी माया तीनों हमारी माया अंत कथम से कोई नहीं लाया और अंत कथम से लाया हमारी तो मतलब व्यक्ति के लिए राम जी की माया राम जी ही सब में विराजमान है पवन हमारी जात जातीस पवन हमारी जात हम ही दिन हम ही हम पसिंदा हम ही सरब गीत पसंदा हम ही दुर्गा हम ही गंगा हम ही दुर्गा हम ही गंगा ये विष्णु पुराण के इस भाव का ही अनुवाद एक प्रकार के देवा मनुष्या पशव पक्षिवृक्ष शरीप देवा वृक्ष मनुष्याशिवृक्ष शरीश्रृपा रूप में तत्तमे तत्ोभिन्न ये सब कुछ भगवान है हम ही तरब कीट पति तर की हम ही दुर्गा हम ही जंगा हम ही दुर्दा, हम ही दुर्दा। हम ही तीरथ वरत हमारी बारी हम ही पंडित हम दैरागी हम ही सोम हमी प्यारी हम ही देव अरु हम ही दानो भावे जा ओ जय हम ही चोर हम ही बस मार हम जे कही करें पुकार हम ही हमी महात हमी हाथी हमी पापेता हम ही दात हम ही सरदार हम ही सूरज हम ही चंदा हम ही सूरज हमी अंगा हम मैंने हमारे अंतर्यामी रामजी ही सूर्य है रामजी ही चंद्रमा हैं हम ही नंद के नंदा हम ही भैन नंद के नंदा हम ही दशरथ हम ही राम हम ही दशरथ हम हमीरा हम प्रोध हमर पा के ज्ञानी भगवान तो जल्दी बन जाते हैं पर रावण नहीं बनते कंस नहीं बनते मलुकदास कहते हैं हम ही रावण हम ही कंस हम ही रावण हम ही कंस कंस का अंतरिया में भी हमारे रामजी हैं रावण के अंतरिया में भी राम जी है दोनों तरफ राम जी खेल रहे हैं हम ही रावण हम ही तनुप हम ही मारा अपना वंश हम ही आवे हम ही मारे हम ही बोरे हम ही तारे जहाँ तहाँ सब ज्योति हमार ज्योति हम ही पुरुष हमी हे नारी हम ही पुरुष नारी ऐसी कोई लवलावे तो अविगत से टहल करावे इस प्रकार से मलुदास कहते सब में एक राम जी को देखने लग जाओ तो भगवान तुम्हारी सेवा करने खुद चले आएंगे सब में भगवान को देखने की पद्धति क्या है साधना क्या है मार्ग क्या है साधन का उपदेश भी कर रहे हैं कहे कुशब्द और तुम रेना कहे कुशब्द तुम रे सब जग देखे भाव सब जग देखे के भाव या पद का पद काूप में ता करकेरा कहूप में था करजेरा सब के हम सब हमारे सब के हम सब की हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं श्री हाथी राम बाबा मठ के परम पूज्य आचार्य चरण श्री महाराज जी कृपा करके पधारे हैं आज हम लोगों को जो कुछ तुरमला में भगवान के दर्शन का सुख मिला है इसके मूल में श्री हाथीराम बाबा का अनुग्रह है उनकी कृपा कर रहे थे कि महाराज जी का दर्शन कब होगा आज महाराज जी का मंगलमय दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है एक सूचना है फिर पता नहीं आगे समय मिलेगा नहीं मिलेगा संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं अपितु भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति से प्रभावित पूरी दुनिया में जहां तक लोग हैं वहा सभी के मन में सबके अंतकरण में गोभक्ति की प्रतिष्ठा जिस प्रकल्प के माध्यम से हुई जिन महापुरुष के माध्यम से हुई पथमेड़ा गोधाम यह एक ऐसी स्थली है जहाँ से गो उपासना की चेतना पूरी दुनिया में गई वह एक प्रेरणा स्थली महाराज जी आज के लगभग 25 वर्ष पूर्व फेड़ा क्षेत्र में चातुर्मास कर रहे थे और जैसे इस समय यहाँ चातुर्मास हो रहा इस तरह का चातुर्मास नहीं था एकदम फकर साई चातुर्माश जाल के वृक्ष के नीचे बैठ करके एक और महापुरुष थे और थोड़ी देर भगवत चर्चा हो जाती थी गोर जंगल में और उसी समय गायों से लगा हुआ ट्रक जालौर के उधर रास्ते से पाकिस्तान की ओर जा रहा था ट्रक को रोका गया आठ गायें बचाई गई कथा बहुत लंबी है और उन आठ गायों से पथमेड़ा गोशाला भगवान के संकल्प से आरंभ हुई महाराज का तो संकल्प ही नहीं था क्योंकि फोटो खिंचाना नहीं पैसा छूना नहीं शिष्य बनाना नहीं किसी के व्यापारिक प्रतिष्ठान में जाना नहीं हाथ किसी के सामने फैलाना नहीं तो ऐसा महात्मा कोई बड़ा प्रकल्प हो वो ऐसा प्रकल्प जिसमें आमदनी नहीं हो खर्चे ही गोसेवा का प्रकल्प महाराज जी ऐसा प्रकल्प है कि इसमें खर्च ही खर्च है लेकिन भगवान चाहते थे पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी के माध्यम से गो सेवा गोरक्षा की क्रांति आस्तिक जगत में पुनः उत्पन्न करना चाहते थे भगवान इसलिए भगवान के संकल्प से वो आठ गायों से गोशाला आरंभ हुई और बहुत विस्तार हुआ हम जब गए थे पहली बार पतमेड़ा अपने पूज्य गुरुदेव के साथ लगभग चालीस पैतालीस संत साथ में थे बड़ी जमात थी संतों की उस समय घोर अकाल का समय था उस समय पतमेढ़ा और आसपास शिविर बनाकर के गायों को रखा गया था अकाल के समय उसमें समय गोवंश की संख्या दो लाख अस्सी हजार महाराज जी निरंतर रोते ही रहते थे गायों के कष्ट को देखकर करके तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रेल फ्री की थी चारे के लिए और चारे का सहयोग भी दिया था समय समय पर बड़ी संख्या में गोवंश की रक्षा ही नहीं हुई गो सेवा की चेतना वहां से जागृत हुई आज भी मुख्य तो दो हैं नंदगांव और पथमेड़ा, पत्मे, और इससे जुड़े हुए तमाम और शाखाए हैं जिनमें लगभग डेढ़ लाख के करीब गोवंश आज भी सेवा को प्राप्त कर रहा है ऐसे हमारे पूज्य श्री महाराज जी उनके द्वारा स्थापित ये पथमेड़ा गो उपासना का प्रकल्प उसकी स्थापना को 25 वर्ष होने जा रहे हैं तो सभी गोभक्तों के मन में भाव जगा के वो 25 वर्ष क्यों ना हम लोग श्री वेद लक्षणा गो महिमा रजत जयंती संवत समारोह के रूप में मनावे तो श्री वेद लक्षणा गो महिमा रजत जयंती संवत एक संवत तक एक वर्ष तक लगातार गो उपासना पंचदेवोपासना गो रक्षा की प्रार्थना और गो भक्ति परक सत्संग एक वर्ष तक करने का सुनने का अवसर हम लोगों को मिलने वाला है गोधाम महातीर्थ पथवाल में ही यह वर्ष भर के आयोजन होंगे और संबद्ध दो हजार, दो हजार तक ये चलेगा दो हजार पचहत्तर तो भी चली रहा है 18 दिसंबर 2018 से आरंभ होकर के ये 19 तक जाएगा उन्नीस तो में लगभग संबद 2018 के मध्य इसकी स्थापना हुई थी और अब यह अपने स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है 2019 तक 2018 से लेकर 19 तक और यह दिव्य महोत्सव मनाया जाएगा इसमें वेदलक्षणा गो महिमा की पुनः प्रतिष्ठा के निमित्त शास्त्रीय विधि से बड़े बड़े अनुष्ठान होंगे पंच महादेव श्री महागणपति महाशक्ति महाविष्णु महाशिव महासूर्य इनकी शास्त्री विधि से अर्चना की जाएगी और प्रार्थना की जाएगी कि पूरे देश में गो भक्ति का गो उपासना का गो रक्षा का वातावरण निर्मित हो भारतवर्ष के सभी पूज्य धर्माचार्य संत महांत सभी संप्रदायों के महानुभाव समय समय पर वर्ष पर्यंत पथ आकर गो पूजन करेंगे और उनकी वाणी का लाभ ही गो भक्तों को मिलेगा तो यह आप न भूलें शुभारंभ गीता जयंती मार्गशीर्ष शीर्ष शुक्ल पक्ष संबद्ध दो तदनुसार 18 दिसंबर 2018 से आरंभ होगा और समापन इस कार्यक्रम को होगा गीता जयंती मार्गशीर्ष शीर्ष शुक्ल पक्ष संबद्ध दो तदनुसार 8 दिसंबर 2019 ये एक वर्ष के कार्यक्रम चलेगा अभी तो केवल इसका सामान्य पत्रक मात्र है और आज एक प्रकार से पत्रक को श्री तिरुपति बालाजी महाराज के चरणों में निवेदित करके उनके चरणों में अर्पित करके और ये विधिवत एक प्रकार से अब अपर्चा बटना आरंभ हो जाएगा प्रचार का कार्य आरंभ हो जाएगा तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है तो आप सब लोगों का सादर आमंत्रण है वर्ष भर तक के कार्यक्रमों में उपस्थिति के लिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की तो हम जिस प्रकरण को कह रहे थे उसको आप लोग भाव से और सावधानी से सुने प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण कश्यप को उपदेश दे रहे अंतिम श्लोक है एवं ज्ञाते स भगवान अनादि परमेश्वर प्रतीदत्च पिताजी जब तक जब तक भगवत तत्व का श्री हरि का श्रीनिवास का अपरोक्षानुभव नहीं होता प्रत्यक्षानुभव जब तक नहीं होता तब तक जीव के क्लेश का क्षय नहीं होता तब तक इसका दुख मिटता नहीं है जीव का सबसे बड़ा क्लेश क्या है पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम यही जीव का सबसे बड़ा दुख है तब विमुख अनेकों जन्म गए स्थावर जंगम रूप धरे यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए हे नंद किशोर दया सागर मेरे भार को सिर से उठा लीजिये हे नंद किशोर दया सागर भगवान का अंशभूत जीव न जाने कितने युगों से कितने कल्पों से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है इस जीव का जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहना यही है क्लेश और इस क्लेश का क्षय भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं तब होता है और भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं बहुत ध्यान से सुने प्रहलाद जी कहते हैं भेद दर्शी पर भगवान प्रसन्न नहीं होते जो भगवान की सत्ता का सब में अनुभव नहीं करता है उस पर भगवान राजी नहीं होते प्रसन्न नहीं होते जो भगवान की अनुभूति सब में करता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते जड़ चेतन जग जीव जत शकल राम मै जान बंद के पद कमल सदा जोर जुग पाऊ श्रीमद भागवत जी ने प्रहलाद जी को लात मारी ये बात नहीं लिखी है प्रहलाद जी ने प्रवचन किया था उपदेश दिया था तो उस उपदेश का पुरस्कार तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए प्रहलाद जी को पुरस्कार के रूप में क्या दिया हिरण्य कशपु ने श्री पराशर उतचत्वा एतत एतत् को समुआ वरासनाथ हिरण्य कशुपु पुत्र पदा बक्षत सिताडय सहसा हिरण कशुपू उठकर अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और पूरी शक्ति लगा करके प्रहलाद जी की छाती में चरण का प्रहार किया लात मारी अभी कल आप सुन चुके हैं कि हिरण्य कश्य कितना पराक्रमी है लेकिन भगवान के भक्त प्रहलाद के वक्ष पर पूरी शक्ति लगाकर क्रोध पूर्वक उसने चरण का प्रहार किया लेकिन फिर भी प्रहलाद जी हिले तक नहीं कैसे महाराज जी माला हत्या कोई मतवाला हाथी हो और उसको ऐसे कोई पुष्प उसके ऊपर फेंक दे या कोई हल्की सी माला फेंक दे तो उस पुष्प से या माला से उसके ऊपर प्रहार करने से हाथी पर क्या असर होगा माला हथ के समान हाथी के समान प्रहलाद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ निष्पिश पानी ना पानी हथेली को मसलता हुआ क्रोध में चिल्ला चिल्ला करके बोलने लग गया अरे विप अरे राहो क्या यहां कोई बैठा नहीं है मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है इस मूढ़ को बांध लो बार बार समझाने पर भी अपनी दुर्वृत्ति का यह त्याग नहीं करता है स्तुतिं करो तुष्टान बध एव कहा शत्रु की स्तुति नहीं करनी चाहिए शत्रु को तो मार ही देना चाहिए मैंने इसको बहुत समझाया मानव वो कहता है कि हमने अब तक जो कुछ किया वो स्तुति थी तुम्हारी अब तुमको दंड मिलेगा अब तुम्हारा सभी असुर उठ के खड़े हो गए प्रहलाद जी को बांध लिया और उन दैत्यों ने नागपात से बांध करके प्रहलाद जी को समुद्र में डाल दिया बड़े बड़े पर्वत उठाए गए उखाड़े गए और प्रहलाद जी के ऊपर धर के उनसे प्रहलाद जी को बांध दिया गया हिरण हिरण्यशुक ने कहा हजारों वर्ष तक इसको जल में पड़ा रहने दो, तो मर जाएगा समाप्त तो हो जाएगा लेकिन विष्णु पुराण में एक बड़ी विलक्षण बात लिखी है प्रहलाद जी को जब इस प्रकार से समुद्र में डाला गया प्रहलाद जी का तत्काल चित्त तो भगवान में लगा ही रहता था तत्काल प्रहलाद जी की वृत्ति शरीर संसार से सर्वथा उठकर भगवान के नाम रूप लीला में डूब गई भगवान के साथ प्रहलाद जी के अंतकरण का इस प्रकार का एकाकार हो गया कि इस समय प्रहलाद जी में और भगवान में भेद नहीं रहा प्रहलाद जी भगवत रूप हो गए और प्रहलाद जी भगवत रूप हो गए इसका प्रमाण क्या है श्री पराशर महर्षि कह रहे हैं ततचलता प्रहलाद महार्णवा भूत पर उपेत सम अब देखो प्रहलाद जी अवस्था में तो बालक है छोटे से शरीर का कोई आकार प्रकार भी बहुत बड़ा नहीं बालक के जैसा ही है पर प्रहलाद जी को जैसे ही समुद्र में गिराया गया लिखा है सारे समुद्रों का जल उछलने लग गया धरती कांपने लग गई समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करने लग गया उद्वेलो भूतपरम क्षोभम समुद्र में सुनामी उठने लग गई कितनी बड़ी लहरें उठी बोले इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठी, उठी, उठी, लहरे उठी कि लोगों को भय हो गया कहीं महाप्रलय तो होने वाला नहीं है भुवरलोक स्वर्गलोक आदि लोक भी कहीं डूब जाएं कहीं समुद्र में ऐसी चिंता हो गई प्रहलाद जी के गिरने से समुद्र का जल दबा दो इसको पर्वतों से पर्वतों से दबा दिया गया प्रहलाद जी की वृत्ति शरीर में संसार में तो है नहीं प्रहलाद जी की वृत्ति तो श्री नारायण के चरण कमलों में अर्पित हो चुकी है उस समय पर्वतों से दबे हुए प्रहलाद जी उस एकारण और इस महोदधि के जल में समुद्र के जल में महारणव के जल में भगवान की स्तुति कर रहे हैं नमस्ते सुंदरी का नमस्ते पुरुषोत्तम नमस्ते सर्वलोकात्मन नमस्ते सिमचक्रिने नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्गीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ये श्लोक विष्णु पुराण का है जो बहुत प्रसिद्ध है प्राय ब्राह्मण देवताओं को तिलक करते हैं तो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय ये प्रहलाद जी की स्तुति का मंत्र है हे भगवं ब्रह्मा के रूप से आप सृजन करते हैं विष्णु के रूप से आप पालन करते हैं रुद्र के रूप से आप संहार करते हैं हे भगवान देवता यक्ष सिद्ध नाग गंधर्व किन्द्र पिशाच राक्षस मनुष्य पशु पक्षी स्थावर जंगम चींटी है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप रसगंध शब्द स्पर्श विद्या विद्या सत्य असत्य दिश अमृत प्रवृति निवृत्ति ये जो भेद है ना ये सब आप में नहीं है मैं तथा तथा अन्यु भूतेश भुवनेशु चवैव व्याप्तिश्वर्य गुण संसुकी प्रहो हे प्रहो मुझ में अन्यत्र भूतों में भुवनों में आपका ही अचिंत ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहा है आपसे भिन्न कहीं कुछ नहीं है रूपम महत्व मत्र विश्व तत से सूक्ष्म जगते सदीश रूपा सर्वाणी चूतभेदास्ते स्वंतरात्मा क्यमतीव सूक्ष्म और अंत में प्रहलाद जी कहते हैं कि जिन भगवान से यह जगत सर्वथा अभिन्न है मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं ध्येय जगता प्रसिदीद मे व्यय वे अव्यय भगवान श्रीहरि मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। जिनमें ये सारा विश्व कपड़े में सूत के समान ओत है वो सबके आधार भगवान श्रीहरि प्रसन्न हो जाएं। ओम नमो विष्णुवे तस्म नमस्त पुनः पुनः यत्र यम यत सर्व यशय जिनसे सब कुछ है जिन में सब कुछ है और जिससे सब कुछ है और जो सब में और जो सबका आश्रय है तो उनको हम प्रणाम करते हैं जो सर्वज हैं अनंत हैं, और वह सर्वग् अनंत मुझ में स्थित हैं, और मेरे वह अंतर्यामी परमात्मा हैं, तो अब सा एव अहम अवस्थितः प्रहलाद जी कहते हैं मैं कण कण में व्याप्त हूँ मैं ही सब कुछ हूँ जो अभी हमने पद गाया ना मलुकदास जी का उसी के अनुसार मैं ही सब कुछ हूँ मैंने अपना अपनी विस्मृति हो गई है जीवत्व की विस्मृति हो गई है जीवांतर जीवांतरयामी जो परमात्मा है उस स्वरूप में पूर्ण अवस्थिति हो चुकी है वे कह रहे हैं अहम् एवा नित्यः मैं अक्षय हूं मैं नित्य हूं मैं सबका आधार हूं ब्रह्म संयोह मेवा ग्रहे तथां चपर मैं पहले भी ब्रह्म था आज भी ब्रह्म हूं और आगे भी ब्रह्म ही रहने वाला हूं अब बहुत ध्यान से सुने में व्यक्ति नहीं करना है प्रहलाद जी को नहीं लेना मे का क्या है अंतर्यामी परमात्मा ब्रह्म अर्थात वह मेरे अंतर्यामी पर ब्रह्म श्री राम जी पहले भी थे ब्रह्म आज भी ब्रह्म हैं और आगे वही ब्रह्म रहने वाले हैं जो काल एक रस रहे राम सचिदानंद दिनेशा नहीं तो हम वोह निशा लवलता अपनी विस्मृति हो गई है भगवान के स्वरूप में परिपूर्ण रूप में स्थिति हो गई है ऐसी अवस्था को जब कोई भाग्यशाली भक्त प्राप्त हो जाता है तो उस अवस्था को प्राप्त भक्त में और भगवान में भेद नहीं रह जाता और जब भक्त भगवान में भेद खत्म हो जाता तभी खेल शुरू होता है महाराज जी भेद रहेगा तो खेल नहीं होगा एक बहुत बड़े है एक बहुत छोटे है बड़े में बड़प्पन का भाव है और छोटे में यह भाव की मैं तो बहुत छोटा हूं तो खेल हो सकता है खेल नहीं होगा और ये भेद खत्म हो जाए तो खेल शुरू हो जाएगा आपको विश्वास न हो तो मंदिर में जब प्रवेश करते हैं ना वेंकटेश भगवान के तो प्रवेश करते समय बाए हाथ की ओर और निकलते समय दाहिने हाथ की ओर दीवाल पर ही श्री हाथीराम बाबा का की मूर्ति बनी हुई है कांच उस पर जड़ा हुआ है चांदी का द्वार जो है सामने चौसर बिछी हुई है और श्री त्रुपति बालाजी पांचा लेकर उनके साथ खेल रहे हैं यह स्थिति तब आती है किसी भक्त के जीवन में जब वो भक्त साक्षात भगवत रूप हो जाता है श्री रामानंद संप्रदाय के सिद्धों की अविच्छिन्न परंपरा के एक महान सिद्ध संत श्री हाथी राम बाबा जी महाराज नाभाजी ने कहा और शिष्य प्रशिष्य एकते एक उजागर जगमंगल आधार भक्ति दशधा के आगर वरदान है एक से एक बढ़कर सिद्ध होंगे और उन परम अनुरागी परम प्रेमी परम सिद्ध संत श्री हाथीराम बाबा जी महाराज की कृपा का लाभ आज पूरे विश्व को मिल रहा है ठाकुर जी कन्द्रा में बैठते थे बाहर कहीं नहीं उनके साथ उनका खेल होता था ये बाबा के आग्रह पर ठाकुर जी विराजे हैं एक ने दो ने नहीं कम से कम तत्कालीन अठारह नरेशों ने बाबा के शिष्यत्व को स्वीकार किया और बाबा को ये पूरा वेंकटाचल पर्वत तिरुमला पूरा उनको अर्पित किया कि ये आपका है आप जैसे चाहें ऐसे इसका उपयोग करें ये कोई हम कपोल कल्पित बात नहीं करें आज भी उसके प्राचीन साक्ष्य उपलब्ध हैं प्राचीन प्रमाण उपलब्ध हैं। ऐसे जो भगवत रूप संत हैं उन्हीं के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं ऐसे प्रहलाद जी की कोटि के संत हसीराम बाबा जी की कोटि के संत में और भगवान में अंतर मिट जाता है श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं ब्रह्म संयोग में वाग्रे कथान से तपर वह सर्वांतरियामी मैं पहले भी ब्रह्मात्मक था आज भी ब्रह्मात्मक हूं और आगे भी ब्रह्मात्मक ही रहूंगा उस समय श्री प्रहलाद जी महाराज को विसस्म तथा नान्य किंचित अजानत अहमेवाद चिन्तयन् चिंतन ये भावाद्वैत है ये प्रेमाद्वैत है ये भक्तिद्वैत है और यही विशिष्टाद्वैत द्वैत है प्रहलाद जी सर्वथा अपने आप को भूल गए अपनी देहादि जो मायाकृत उपाधिया हैं, उनका सर्वथा विस्मरण हो गया भगवान के अतिरिक्त कुछ भी उन्हें प्रतीत नहीं हो रहा था अहमेवा मैं ही अज्ञेय हूँ मैं ही अनंत हूँ मैं ही परमात्मा हूँ या चिंतन सतत उनके भीतर होने लग गया बहुत ध्यान से सुने पराशर महर्षि कह रहे हैं इस भावना के पूर्ण रूप से उदित हुए बिना सर्वथा जीव निष्पाप नहीं हो सकता पवित्र नहीं हो सकता तस् तद तद्भावना योगा क्षेण पाप वैक्रमा शुद्धेन तक करने तत्कें विष्णुस्तस्थौ ज्ञान मयोच्युता अंतकरण में ज्ञान स्वरूप परमात्मा श्री नारायण का प्रकाश हो गया और जब भगवान का प्रकाश हो गया अब प्रहलाद जी ही भगवत रूप हो गए तो कहाँ उनको पहाड़ दबा सके कहा नाग पास में बन सके नाग कहा विला गए पहाड़ रेत तो होकर समुद्र में मिल गए और श्री प्रहलाद जी महाराज के कारण सारा समुद्र शुद्ध हो गया धरती हिलने डुलने लगी चचाल चमही शरवा शन कानना सारी धरती जगमगाने लगी प्रहलाद जी तत्काल जल से बाहर निकल आए उस समय प्रहलाद जी चारों ओर देख रहे हैं उन्हें सर्वत्र जले विष्णु थले विष्णु विष्णु मस्तके माला ज्वालाकुले विष्णु सर्व सर्वत्र भगवान की अनुभूति हो रही पहलादस्मी सस् सस्मारा न अब जब तक अपनी जीव भाव की विस्मृति हुई तब तक स्तुति नहीं है स्तुति कौन किसकी करेगा स्तुति कौन किसकी करेगा लेकिन अब प्रहलाद जी को होश आया धीरे धीरे वे देह में आए शरीर में आए संसार में थोड़े आए तब उनको लगा और अब आप भाव में भरकर भगवान की स्तुति करने लगे तुष्टावच पुनर्धीमान अनादिम पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करने लगे प्रह्लाद उवाच ओम नमः परमा नमः परमाथ स्थूल सूक्ष्म व्यक्ता व्यक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरंजन इत्यादि प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे छोटी स्तुति की। गुणाजन गुणाधार निर्गुणात्म गुणस्थित मूर्त महामूर्ते सूक्ष्मूर्ते स्टास्फुट कराल सौम्य तो रूपत्मन विद्या, विद्या सदसद सदसद भावना। सदसद भाव भावना विद्या माच्युत सदसदूप सद्विपंचात्मन निष्प्रपंचालाश्रित एकनेक नमस्तु्यं वासुदेवा अंतिम श्लोक य स्थूल सूक्ष्म प्रकट प्रकाशो यूत नर्वूत विश्व यतच विश्वेतो नमोस्तु तस्म पुरुषोत्तमाय जो सृष्टि जब नहीं बनी थी तब जो सूक्ष्म चिदच्द विशिष्ट के रूप में विराजमान थे और अब जब यह समग्र विश्व है जगत है स्थूल चिद, चिद चिद विशिष्ट के रूप में विद्यमान है स्थूल सूक्ष्म स्फुट प्रकाशमय है सर्वाधि है वे चिदचिद विशिष्ट भगवान जब सृष्टि नहीं थी तभी थे जब सृष्टि रहेगी तब भी रहेंगे और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब तभी रहेंगे देव प्रपन्नाति हर प्रसाद कुरु के सव अवलोकन दाने नो भूयो महम पावयाचित प्रहलाद जी कह वैसे तो मैं कणकण में आपका अनुभव कर रहा हूं लेकिन अब आपकी मधुर मूर्ति के दर्शन के लिए मेरे नेत्र व्याकुल हो रहे हैं। निर्गुण रूप से सब अनुभव कर रहा हूं लेकिन दर्शन को नेना तपे बचन सुनन को कान मिलवे को ही तपे दिए के जीवन प्राण इसलिए गोस्वामी जी ने कहा निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई निर्गुण में कुछ करना नहीं केवल स्वीकार कर लेना सब कुछ भगवान है सब में भगवान है सर्वांतरयामी भगवान है लेकिन स्वामी जी हम आपसे पूछ रहे हैं अग्नि व्यापक है कि नहीं अग्नि व्यापक है लकड़ी में भी आग है कि नहीं अरे रामजी पानी में आग है पानी में हा? ये बिजली किस चीज से बनती है बिजली आग है कि नहीं बोलो बिजली आग है कि नहीं बनती कहाँ से किससे बनती है पानी से पानी में भी आग है सर्वत्र अग्नि है पर भैया उस व्यापक अग्नि से हमारा जाड़ा दूर नहीं होगा हमारी सीत की निवृत्ति नहीं होगी उस व्यापक अग्नि से हमारा अंधेरा दूर नहीं होगा उस व्यापक अग्नि से हमारी रसोई नहीं बनेगी सीत की निवृत्ति क्षुधा की निवृत्ति और अंधकार की निवृत्ति और भय की निवृत्ति यदि हम चाहते हैं तो हमें लकड़ी को रगड़ के अग्नि तो पैदा करनी ही कि रगड़ किस चीज की करनी है राम नाम की रगड़ करनी है राम नाम की रगड़ करनी है इस राम नाम निरूपण नाम जतन से सोई प्रगटे प्रगटत अनमोल रतन से इसका मतलब काम तो चलेगा सगुण साकार से निर्गुण को स्वीकार कर लिया पर निर्गुण गोपियां तो हमारी कहती निर्गुण कौन देश को बात कहाता हमें तो पता नहीं एक बात दूसरी बात निर्गुण माने गुणहीन नहीं होता निर्गुण माने होता है माया के प्रकृति के गुण जिनमें नहीं है उनको निर्गुण कहा जाता है भक्त वात्सल्यादि असंख्य दिव्य कल्याण गुणगण निलय होने के कारण भगवान को निर्गुण कहा जाता है सगुण क्यों, क्यों कहा जाता है भगवान को भगवान को सगुण क्यों कहा जाता है माया के गुण होने से सगुण है कि नहीं भक्त वात्सल्यादि जो दिव्य गुण चिन्मय गुण भगवान में हैं, इन गुणों के कारण भगवान को सगुण कहा जाता है इसलिए वही सगुण है वही निर्गुण है लेकिन यहां कहने का आशय है कि जो व्यापक रूप है उस रूप के दर्शन से उस अनुभूति से तृप्त तो होते हैं भक्त लेकिन उन्हें प्रसन्नता उन्हें आहलाद भगवान के उस रूप से होता है जिसको वो प्रत्यक्ष दर्शन करते अब वैसे तो तिरुपति बालाजी सब जगह यहाँ नहीं है क्या है? पर जब लंबी लाइन में लग के एक झलक मिल जाती फिर देखो प्रसन्नता कितनी होती है कितनी प्रसन्नता होती है क्या करें वो तो समस्या है इतने लोगों को भगवान को दर्शन देना है इतनी ड्यूटी बजाने वाले भगवान पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरे नहीं होंगे हमने यहाँ सुना के लोग आधा घंटे ही उनको सोने देते हैं बस डेढ़ बजे से दो बजे तक पट बंद रहता है रात को बाकी को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी खड़े सेवा भी उनकी चलती रीती उसी में लाइन भी लगी रहती दर्शन भी होता रहता उद्धव जी ने कहा जी, जी जी आज जन्माष्टमी भी है श्री राम जय राम जय जी कहते हैं नाथ आप मैं आपका सर्वत्र अनुभव कर रहा हूं आपसे भिन्न कोई तत्व तो नहीं है लेकिन आप कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाली अपनी मंजुल मधुराती मधुर अपनी मूर्ति का अपने स्वरूप का हमें अनुभव कराइए दर्शन कराइए देखे बिन रघुनाथ पद की जरनी न जाए अखिया हरि दर्शन की प्यासी देखो चाहत कमल नयन को निषदिन फिर उदासी नि दिन रहस उदास अखिया हरि दर्शन की प्यासी, की प्यासी। बिन दुखन लागे ने जब से तुम बिछुड़े कहू तो मेरे कबू न पाओते दरअसन लागे भक्तों को संतोष तभी होता जब ठाकुर सामने आ जाते हैं मेरे प्राण मनमोह तुम्हें ढूंढूं कहा जा कर मेरे फिर दिल में आता है कि मर जाऊ जहर का किर दिल, दिल में आता लिपट जाऊं तुम से मैं तुम्हें आनंद धन पाकर मूल्य है लौल्य भगवत दर्शन की चाह इतने सिद्ध के भक्त श्री प्रहलाद जी जब दर्शन के लिए व्याकुल हुए तब भगवान प्रकट हुए इसलिए महाराज जी सारे साधनों का फल है भगवत दर्शन की व्याकुलता बहुत से लोग कहते कितना भजन करने से भगवान मिल जाएंगे कितना लाख जपने से इतना करोड़ जपने से इतना साल जपने से अरे नहीं भजन करते करते कथा सुनते सुनते सेवा करते करते कीर्तन करते करते जिस दिन प्राण छटपटाने लगेंगे उनसे मिलने के लिए हानासवण प्रेष क्वासी क्वासी महाभुल दास आस्ते कृपणाया में सकेत सिंह उसी क्षण ठाकुर जी मिल मिले भक्ति महारानी के अंतिम श्रृंगार में है वीरी मिलन की व्यापुलता हे श्रीनिवास भगवान हे वेंकटेश बालाजी भगवान आप साक्षात श्री राम जी हो आप साक्षात श्री नारायण हो आप साक्षात श्री कृष्ण हो आज आपके प्राकृतिक की तिथि है कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि है भगवान वेंकटेश बालाजी जब पद्मावती जी से मिलने बगीचे में पधारे हैं तो पूछा सखियों ने आपका नाम आपने सुन आप सुन चुके हैं वो कथा आप द्वारा नहीं सुना नहीं आपका नाम क्या है वेंगटाचल महात्मा सुनाया हमने आपका नाम क्या है श्रीनिवास प्रभु बोले अरे हमारे इतने नाम हैं कि अब हम एक हुए तो बताएं कि हमारा मुख्य नाम है पर मुझे देख रही हो मैं कैसा लग रहा हूं सखी बोली काले लग रहे हो कृष्ण भगवान मुस्करा बोले मैं कृष्ण हूं क्या कहा क्या कहा ठाकुर जी ने मैं कृष्ण हूं कृष्ण हम इन्हीं बालाजी ने कहा मैं कृष्ण हूं मेरा नाम कृष्ण है और जब भगवान को लाड़ लड़ाने वाली माता बकुल मालिका ने पूछा भगवान से जय जय श्रीनिवास मैंने सुंदर सुंदर रसोई बनाई है आप जीम लोले तो हम तो नहीं खाएंगे कुछ क्यों बोले मन स्वस्थ नहीं है भगवान को बुखार आ गया पदमावती तो जी का चिंतन करते करते ज्वर हो गया भगवान को चंदन का लेप कर रही है माँ क्या हुआ लाल माँ तुम पूछ रही हो तो मैं बता रहा हूँ श्री रामावतार में मैंने विदेहराज नंदिनी श्री जानकी का पाणिग्रहण किया था और जब मैं बनवास लीला में आया तो असुरों के विनाश के निमित्त जानकी जी को मैंने अग्नि को अर्पित किया और अग्नि ने अपनी पत्नी सुहा के पास उनको रख दिया और रावण वध के पश्चात अब सीता जी का काम कौन करेगा तो वेदवती वेदवती जो थी वही सीता बनकर अग्नि के कुंड से प्रकट हुई और वेदवती सीता ने कार्य किया मैं केवल जनक नंदनी का ही पाणी ग्रहण कर सकता दूसरे का नहीं एतावता पद्मावती को वेदवती जी को स्वीकार नहीं किया वही वेदवती आकाश राज की पुत्री पद्मावती के रूप में प्रकट हुई है और वेदवती का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं दशरथ नंदन राम श्रीनिवास के रूप में वेंकटाद्री पर प्रकट हुआ हूँ तो मैं साक्षात राम रूप हूँ और वेदवती साक्षात प्रतिबिंब सीता स्वरूप है इसलिए मैं इस अवतार में उनसे पाणी करने वाला हूँ माताजी, जी ये ब्याह का संबंध आप ही पक्का करो तो बिल्कुल मालिका जी गई है कथा आप सबने सुनी ये साक्षात श्री राम हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण हैं, और ये साक्षात चतुर्भुज नारायण तो हैं ही इसलिए हम लोग हृदय से एक ही प्रार्थना इनके चरणों में करें और जो मांगने वाले हों मांगते रहें, जिसको दुनियादारी की चीजें चाहिए मांगता रहे है? अपने को केवल यही मांगना है हे ना हे मेरे नाथ हे श्रीनिवास हे वैकताद्र बिहारी आपने जिसके लिए हमें ये देह दिया वो काम हो जाए कब ऐसी सुब घड़ी आएगी जब चंदन चर्चित आजान अलंबित भुजाओं में भर आप हमें अपने हृदय ऐसी लगा लेंगे ऐसी घड़ी आएगी जब हम आपके लिए रो रहे होंगे आप अपने पीताम्बर से हमारे आंसू पूछेंगे कहेंगे रो मत अब तुम हमारे हो कब ऐसा अवसर आएगा अपनी मृतक ज्ञावनी मीठी बाणी से हमको कहेंगे बेटा अरे भक्त दास सखा सखी जो भी अपना भाव हो अरे तुम क्यों चिंतित हो क्यों व्याकुल हो आज से तुम हमारे हो कितनी रो रहे के नाथ कब वह अवसर आएगा हे श्रीनिवास अपना करकंज हमारे मस्तक पर पधराऊंगे शीतल सुखद चाह यही तद मैं तत्प पाप ताप माया शिवा सरते ही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया कव हूं सो कर सरोज रघु नायक घरी हो नाथीत मेरे किसी जन्म में इसी जीवन में अपने मिलन की व्याकुलता हम लोगों को प्रदान कर दीजिए जगा दीजिए व्याकुलता के नाथ कृपात कीजिए ऐसा अवसर आएगा जब आपके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा न खाना न सोना न पीना न देखना न बोलना न सुनना भगतन का मित प्राण धन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 I love. जन के आठों प्रह यहाँ आ दाने ना महाम भूयो है प्रभु आप अपने मंगल में स्वरूप का दर्शन करके दर्शन करा के मुझे पवित्र कीजिए एक बात बहुत बारीक बात प्रहलाद जी के जैसी ज्ञान की अवस्था जिस वक्त को प्राप्त हो चुकी है जो साक्षात भगवत रूप हो चुका है ऐसे प्रहलाद जी की कोटि के सिद्ध भक्त को भी भगवान के मंगलमय स्वरूप के दर्शन की व्याकुलता जगती है इसका मतलब है संसार के सर्वोच्च ज्ञानी के ज्ञान की कक्षा कभी परिपूर्ण मानी जाएगी जब भगवान के कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले मंगलमय स्वरूप के दर्शन की व्याकुलता उसे जितने लग तब तक ज्ञानी के ज्ञान में जामन नहीं पड़ता जयगो माता जय गो पाल सक प्रमुदीन दयाल जयगो माता जय गो पाल सक बचल प्रमुदीन दयाल जय गोपाल, बत बक्त बदल प्रभु दीन दया सक बदल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल, सक बदल भगवान उवाच कुरुवत से प्रसन्नोहम भक्तिम्यिणी यथाविलो मत्त प्रहलाद्रियता हे प्रह्लाद तुमने मुझमें अव्यभिचारिणी भक्ति की है मैं अव्यभिचारिणी भक्ति से ही प्रसन्न होता हूं मैं अत्यंत प्रसन्न हूं तुम वरदान मांगो विचारिणी क्या है और अव्य विचारिणी क्या है एक में जिसकी वृत्ति न लगी हो अलग अलग नाना नाम रूपों में जिसकी वृत्ति भटक रही हो उसको व्यविचारणी कहेंगे एक में वृत्ति लगी हुई है वो अव्यभिचारणी है उत्तम के असी बस मन माही सपने हूं अन्य पुरुष जगना उत्तम पतिव्रता कौन है जिसकी दृष्टि में अन्य कोई पुरुष है ही नहीं मध्यम कौन है बोले जो अलग अलग दर्शन कर रही है किसी पुरुष में अपने अपने पति में पति भाव फिर किसी पुरुष में पुत्र भाव किसी पुरुष में भाव किसी में पिता का भाव इत्यादि अलग अलग भेदों का दर्शन कर रही है अपने से बहुत बड़े हैं तो उनको पिता के रूप में देख रही है और ज्यादा बड़े हैं तो बाबा के रूप में देख रही है समान आयु के दो चार आगे पीछे वर्ष है तो बहन के रूप में देख रहे हैं अथवा पुत्री के रूप में देख रहे है बहुत छोटी है तो पुत्री के रूप में भाई के रूप में देख रहे हैं पुत्र के रूप में देख रहे हैं तो जहाँ भेद की दृष्टि है वो मध्यम है वो तो अधम स्त्री वो है जो लोक लाज और शास्त्र की मर्यादा नरक आदि के भय के कारण जबरदस्ती अपने मन को रोके हुए है और जैसे तैसे अपने जीवन को पवित्रता पूर्वक निर्वाह लिया वो अधम पतिव्रता है और ल्टा कौन है नूतनम नूतनम विचिन्नताम हर क्षण नवीन चाहिए वो कुलटा है हम भगवान की भक्ति करते हैं पर हम अव्यभिचारणी भक्ति प्रहलाद जी के जैसी नहीं कर पाते बहुत सरल शब्दों में कहें तो अव्य भक्ति वह है जहाँ अपने प्रेमास्पद आराध्य भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ बाकी रहे ही न जाए जहां कहीं मन जाए वो भगवान में ही मन गया जहां कहीं बुद्धि गई भगवान में ही गई जहाँ कहीं इंद्रियां गई भगवान में ही गई ये अव्य भक्ति अर्थात सर्वत्र सब में भगवान का अनुभव कर लेना सब में भगवान को देख लेना इसी का नाम है अव्य नाना नाम रूपों में नाना नाम रूपों का अनुभव न करके नाना नाम रूपों के रूप में एक अपने आराध्य का अनुभव कैसे होगा ये अनुभव ये ज्ञान के द्वारा होगा, ये विवेक के द्वारा हो सोना है यहाँ का आभूषण बना दिया तो वो गोरला हो गया या बिंदा हो गया सोने का, का आभूषण तो नाम कुंडल हो गया यहाँ का आभूषण बना, तो बना दिया तो हार उसका नाम हो गया यहाँ का आभूषण बना दिया तो कंगन नाम हो गया यहाँ का आभूषण बना दिया तो बाजूबंद नाम हो गया कमर का आभूषण बना दिया गया तो करधनी नाम हो गया पैर का आभूषण बना दिया गया तो पायल नाम हो गया पैजनी नाम हो गया पर आकृति अलग अलग है पर सोने में भेद है क्या कटक कुंडल मुद्रिका आदि अलग अलग आकृति हैं, अलग अलग उनके प्रकार हैं, कीमत भी अलग अलग है बार अलग अलग है कला अलग अलग है लेकिन वस्तुतः वह सब कुछ मिलाकर स्वर्ण ही है ऐसे ही संसार में व्यवहार करते हुए वह सब बड़े छोटे स्वरूपों में वह एक ही परमात्मा है ये जो भक्ति है इसको अव्यभिचारणी भक्ति कहा गया इस अव्यभिचारिणी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं प्रहलाद जी रोने लग गए बोले महाराज वैसे ही मन में लालच भरे हुए हैं जीव के और आप ये और लालच जैसे तैसे आपकी भक्ति की महिमा से नष्ट हुआ तो आप उस मरे हुए लालच को फिर पैदा कर रहे हो तो मांग लो मांग लो हम बड़े प्रसन्न हैं एक महात्मा हुए चारण जाति के थे वो गृहस्थ थे उच्च कोटि के भक्त थे श्री ईश्वरदास चारण जिनका लिखा हुआ ग्रंथ हरिथ है घोड़े पर बैठकर भगवत धाम गया सिद्ध कोटि के भक्त थे तीसरा तो परमेश्वरा उनके बारे में कहावत है कहते ईश्वरदास जी की भगवान ने परीक्षा ली कारण थे राजाओं का शौर्य गाना ये उनकी सेवा भगवान द्वारका देश को छोड़ के किसी का यश गाते नहीं किसी मनुष्य का और साधु सेवा में गौ सेवा में अतिथि सेवा में सारा धन नष्ट हो गया अब कोई कमावे तो बिल्कुल नहीं और खर्च खूब करे तो कहाँ तक धन रहेगा कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा निर्धनता आ गई ठाकुर जी आकर द्वारकाधीश प्रभु साक्षात गोद में आकर विराजते रोज नित्य नित्य ईश्वरदासी के अंत में भगवान आकर बैठे और कहते कुछ मांग लो कुछ मांग लो आप मुस्कुरा कर कहते आप आकर गोद में बैठ गए अब और भी कुछ चाहिए एक दिन थोड़ी खीज आई ठाकुर जी के ऊपर ईश्वरदासी को और कोई बात ही नहीं जानते हो रोज आके एक ही बात कहते कुछ मांग लो कुछ मांग लो कुछ मांग लो मांग लो क्यों कितने क्यों पीछे पड़े हो मांगने की अरे कोई बढ़िया बात कहो रोज एक ही बात बोलते मांग लो मांग लो क्या मांगे किस लिए मांगे कबीरदास जी ने तो कहा का मांगू कछु फिर न रहा कहा मांगू कछू फिर न रहा इकलक पूछ सवालक नाती तारावन घर दिया न बाती का मांगू कशुन क्या मांगना आपसे सूचना चाहिए भगवान ने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो क्या कहा मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो अच्छा आप प्रसन्न होते मांगने सुझा हाँ प्रसन्न होते हैं तो ईश्वरदास जी ने कहा आप देना ही चाहते हैं तो यही कृपा करके दे दीजिए कि आज के बाद कभी मेरे सामने वरदान मांगलो या प्रस्ताव नहीं करोगे कुछ मांग लो ऐसा द्वारा कभी मत कहना यही दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए भगवान बोले ये भी कोई मांगना हुआ ऐसा वरदान क्यों मांगते हो बोले प्रभु हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि आपने कहा मांग लो और मैंने कुछ आपसे मांग लिया ले लिया आप तो अति उदार है दे देंगे आप सबको दिया है आपने आपके खजाने में कंजूसी तो है नहीं पर हम पूछते हैं आपने आपने दिया और हमने हमने मांगा और आपने दिया तो जैसी कृपा आज आपकी इस दिनहीन अकिंचन पर हो रही है अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म द्वारिका भी बिना किसी सेवक के नौकर चाकर के सहज भाव से आकर गोद में बैठ रहे हैं। एक गरीब की झोपड़ी में बैठ रहे हैं तो ऐसी कृपा फिर होगी क्या मांग लेने के बाद ले लेने के बाद भी ऐसी कृपा बनी रहेगी ठाकुर जी चुप हो गए बोलती बंद कहिए कहिए, कही, है कही है। तब भगवान ने मुस्कुरा कर कहा फिर तो हमने देकर छुट्टी पाई और भगत ने लेके छुट्टी पाई अब रोज रोज जाने की क्या जरूरत तो बोले इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं आप मांगो मांगने का प्रस्ताव मत करो बाद में तो फिर सब द्वारकाधीशी की कृपा से सब कुछ ऐश्वर्य को हो गया लेकिन उनकी चाह नहीं थी यदि हमारे चित्र में चाह है अभिलाषा है भगवान के अतिरिक्त भगवान की सेवा के अतिरिक्त यदि कुछ पाने की अभिलाषा है तो इससे यह प्रमाणित तो हो गया कि हमारा प्रेम भगवान में नहीं है जिस वस्तु व्यक्ति पदार्थ की चाह हमारे चित्र में है हमारा प्रेम उससे है हमारा प्रेम नकली प्रमाणित तो हो गया प्रहलाद जी ने कहा फिर भी आप कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा में न मानू तो अपराध लगेगा इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं प्रहलाद उवाचो नाथ यो नि सहस्रेशु येषु यु ब्रज्य हम ते च्युता भक्ति सच्युता सदावई प्रभु मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यरदान महाराजी हजार जन्म मनुष्य को यह भी नहीं करें योनि सहस्त्रे से किसी भी योनि में जड़ चेतन स्थावर जंगम कहीं भी हम चले जाए हे नाथ किसी योनि में मैं पढ़ा रहा आपके चरणों में, में मेरी हे अच्युत आपके चरणों में, में मेरी अच्युता भक्ति हो जो भक्ति कभी च्युत न हो अपने स्वरूप से जिसका किसी अवस्था में क्षरण न हो ऐसी भक्ति कृपा करके हाँ हाँ हाँ क्या बढ़िया बात है धन्य है धन्य है प्रहलाद जी आपके चरणों में प्रणाम है भगवान ने कहा कैसा प्रेम चाहते हो हमसे प्रहलाद जी कहते हैं पामर विषयी अविवेकी प्राणियों में जैसे विषय के प्रति प्रेम होता है ऐसा प्रेम आपके प्रति हमारा होगा विषयी भोगी पामर जीव उनकी विषय में इतनी प्रीति होती है कथनचित किसी संत सदगुरु की दया हो जाए सत्संग मिल जाए और भक्ति में उनकी प्रवृत्ति हो जाए तो भी विषय में प्रीति उनकी इसलिए होती है कि अपने विषय के लवल्य की पूर्ति के लिए ही वे कर्म बंधन से छुड़ाने वाले भगवान की उपासना करते हैं उपासना भगवान की करेंगे पर चाहेंगे विषय विनाशी शरीर से अविनाशी को प्राप्त कर लेना यह तो हुई बुद्धिमानी और अविनाशी की भक्ति को माध्यम बनाकर विनाशी लौकिक पारलौकिक भोगों को ही प्राप्त कर लेना यह हुई महामूर्खता से जड़ता है लेकिन महाराज अविवेकी पुरुष की विषय में बड़ी भारी प्रीति होती है भगवान की सेवा भी हम लोगों को कैसे करनी चाहिए बोले जैसे अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा करता है ऐसी विवेकियों को भगवान की सेवा करनी चाहिए जैसे अविवेकी पुरुष अपनी सेवा करता है शरीर की ऐसे ही विवेकी पुरुषों को गो माता की सेवा करनी चाहिए तुलसीदास जी महाराज को कोई दूसरी उपमा समझ में नहीं आई उन्हें कहना पड़ा से बत लखन से बत लखन सी रघुबी रही जिमी अविवेकी पुरुष शरीर प्रहलाद जी कहते हैं पामर विषयी जीवों का जैसा विषय से प्रेम होता ऐसा हमारा आपसे प्रेम हो जाए इसी का भाव गोस्वामी जी ने कहा काम ही नारी पिया लोग ही प्रिय जीविता सिमी रघुनाथ निरंतर प्रियला गौरू ही राम महाराज ये दो उदाहरण क्यों दिए इसलिए दिए कि संसार द्वंद्वात्मक है नाम रूपात्मक जगत है नाम और रूप कामी पुरुष को रूप से प्रेम होता है लेकिन जब उसका स्वयं का रूप जैसी आराम हो जाता है धन्यो वन हो जाएंगे जि भी जरूरत कपूर बंदर से भी गई बदसूरत जब उसकी हो जाती है और जिससे प्रेम करता था उसका भी रंग रूप जब ढल जाता है तो जो कभी परस्पर बहुत प्रेम करते थे अब बुढे को बुढ़िया प्रिय नहीं लगती बुढ़िया को बुढा प्रिय नहीं लगता दोनों झगड़ते ही रहते जब देखो तब दिनों रात झगड़ा करते रहते हैं। तो विषयी पुरुष को रूप हमेशा प्रिय नहीं होता है एक समय आता है कि वो अप्रिय हो जाता है पर लोभी चाहे जितना वृद्ध हो जाए जर्जर हो जाए उसको धन कभी अप्रिय नहीं होता इसलिए दो उदाहरण देने पड़े लोभी प्रिय जिनी दाम सिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय प्रियला गहु मुही आप हमें निरंतर प्रिय लगे या प्रीतिर विवेकाना विष् स्वन पायनी स्वामुस्मत का मे हृदयान्नाप सर्प भगवान प्रसन्न हो गए भगवान ने कहा प्रहलाद तुम तो भक्ति के मूर्तिमंत विग्रह हो तुम्हारे भीतर तो भक्ति रस को छोड़कर कुछ बचा ही नहीं ये तो तुम्हें सहज प्राप्त है तुम्हारी अव्य भक्ति पहले भी थी आज भी है आगे भी बनी रहेगी हमें संतोष नहीं हुआ दे करके और कुछ मांग लो प्रहलाद जी बोले कि भगवान मैंने सुना है सबसे बड़ा अपराध क्या है भगवत अपराध सबसे बड़ा और ध्यान से सुने माता पिता का के प्रति बना हुआ अपराध भगवत अपराध माता पिता के प्रति अपराध बना वो भगवत अपराध है कैसे भगवान वेद कहते मात्री देवो भगवान देव माने क्या है देव माने परमात्मा देव माने सबके भीतर जो प्रकाशित हो रहा उसको देव कहते हैं माता को मेरा स्वरूप मानो पिता को मेरा स्वरूप मानो मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव माता पिता के प्रति बना अपराध भगवत अपराध विपाद मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान की विभूति है ब्राह्मण के प्रति बना अपराध भगवत अपराध दो हाथ पैर वाला परमात्मा है वो भले ही समझ में ना आए वो दो हाथ पैर वाला परमात्मा है सबकी समझ में नहीं आता पर जिसकी समझ में आ जाता है वो भगवान का प्यारा हो जाता है गुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़नेम से नर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम भगवान को प्राणों से विधिकारा हो जाता है क्योंकि अभी आपने सुना प्रहलाद जी ने स्तुति करते हुए कहा नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्सिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो महाराज जी ये विष्णु पुराण का श्लोक है जो बहुत प्रसिद्ध है ये विष्णु पुराण का श्लोक है प्रहलाद जी की स्तुति का श्लोक दो पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान की विभूति है और चार पैर वाले प्राणियों में गो माता साक्षात भगवान की विभूति साक्षात भगवान है इसलिए वो अपराध भी भगवत अपराध है गाय के प्रति जो अपराध बना है वो भगवत अपराध है आप लोग कहेंगे ये अपराध इस अपराध में जो प्रवृत्त हैं उनको लगेगा हमको क्यों लगेगा अपराध करना और अपराध को होते हुए देखना सहन करना ये एक जैसे पाप है भयंकर गो अपराध इस धरती पर हो रहा है और हम फिर भी मौज में हैं, प्रसन्न हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं पी रहे हैं हंसी ठट्ठा कर रहे हैं हम अपराधी हैं गोवंश की नरसंस जो हत्या है उसके कर्ण क्रंदन की ध्वनि वातावरण में व्याप्त है वो श्वास प्रश्वास के क्रम से हमारे भीतर जा रहा है गोबध के परमाणु श्वास प्रश्वास के माध्यम से भीतर जा रहे हैं हमारे ही मतों से ये चुनकर आते हैं और फिर नए नए कट्टी घरों के लाइसेंस जारी करते हैं तो गोवध कार्यों को हमने अपना मत दिया और उन्हें गद्दी तक पहुंचाया हमको भी वही अपराध है सक्षम होते हुए भी हम गोवंश की सेवा में उदारतापूर्वक कुछ नहीं कर रहे ये गो अपराध है भौतिक रूप से धन आदि की दृष्टि से अक्षम जो व्यक्ति है वह भी गोसेवा कर सकता है सही बात तो यह है कि केवल धन से आज सेवा न भई न होगी सेवा तो व्यक्तियों से होगी धन उसका सहयोगी है उपयोगी है पर सेवा तो ग्वारी करेंगे ना गौशाला में हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है हम अपने आप को गौ सेवा के लिए अर्पित करें इतना तो हम कर सकते हैं गोष्ठ में जाएं गोबर उठावे झाड़ू लगावे गाय के लिए सानी बनावें रुग्ण गायों की चिकित्सा करें घायल गायों का की मरम पट्टी करें ये सब काम इसमें पैसे की जरूरत नहीं है इसमें भाव की जरूरत है गाय की पीड़ा की अनुभूति की आवश्यकता है यदि हम सक्षम हैं और गो सेवा नहीं कर रहे तो अपराधी हैं। और हम अक्षम हैं गो सेवा नहीं कर रहे हैं, तो भी अपराधी है हमें प्रत्यक्ष अपने शरीर से सेवा करें क्यों नहीं कर रहे हैं सेवा हम गोपालक हैं किंतु हमने अपनी गाय खूंटे से खोल दिए डंडे खाती घूम रही है गाय रात विरात ट्रक लगाया और लोग लाद के ले गए आपने कहा हमने थोड़ी बेची हमने आपकी गाय अनास्त्रित घूम रही है आपने खोली आपके पूर्वजों की गाय और आप उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं उसका पोषण नहीं कर पा रहे आप गो अपराधी हैं महाराज जी क्या राजा क्या रंक क्या महात्मा क्या दुरात्मा गोबध की भयंकरता के कारण कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको गोबध का पाप किसी ने किसी अंश में न लग रहा हो सबको लग रहा है क्यों क्योंकि हम गो अपराधी हैं गो अपराधी का अर्थ भगवत अपराधी पर भगवान के अपराध से भी बढ़कर जो भगवान का है उसका अपराध है तो एक रूप से गाय भगवान तो है ही और दूसरे रूप से गाय भगवान की है भगवदीया है भगवान की है और तो भगवान के भक्त का अपमान भक्त का भक्त का अपराध वैष्णवापराध तदीयापराध जैसे तदीयाराधन सबसे श्रेष्ठ है ऐसे ही तदीयापराध सबसे अधिक निंदित है आराधना नाम सर्वेशा विष्णुर आराधन परम समस्त आराधना उपासनाओं में भगवान नारायण की विष्णु की आराधना उपासना श्रेष्ठ है पार्वती जी ने पूछा इससे भी श्रेष्ठ कोई उपासना है बोले हाँ है तस्मात परम देवी तदीया नाम समर्चनम भगवान से बढ़कर महिमा भगवतीयों की उपासना की भगवान की सेवा से ज्यादा महिमा गो सेवा की है भगवान की सेवा से ज्यादा महिमा संतों की सेवा की है वैष्णवों की सेवा की है मोरे मन प्रभु अस राम से अधीत राम प्रभा मोरे मन प्रभु अस राम से अधित राम प्रदा सातम सम मैं जग देखा मोते अधिक संत मैं जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा ये भगवान है इनकी सेवा हमसे नहीं बन रही इसलिए भगवत अपराध है और ये भगवान की है इसके लिए भागवता अपराध हुई तब क्या करें हों तब इसके लिए तीन काम करें पहला काम गोरक्षा के लिए नित्य भगवान से प्रार्थना करें जो भी आपके गुरुजी ने आपके महापुरुष ने बताया हो उस मंत्र का जप करें स्तोत्र का पाठ करें और हृदय से प्रार्थना करें कि हे मेरे इष्ट आराध्य प्रभु आप कृपा करें भारत वर्ष की धरती से गोवध का कलंक मिटे गोमय गोमूत्र से गोचरण रज से भारत की धरती पुनः पावन हो उठे गोमूत्र गोमय की सुगंध से सुरभित हो उठे हे प्रभु दूध दही घृत की नदिया फिर से यहाँ बहने लग जाएं, गोवंश अत्यंत सुखी और स्वस्थ हो जाए ऐसी प्रार्थना रोज करना है प्रार्थना में बहुत बल है भगवत कृपा से देश में इस में हजारों लोग चार चार माला नित्य जप कर रहे हैं गोरक्षा के लिए पहले दास एक माला करता था और एक माला जपने की प्रेरणा देता था एक महापुरुष हमसे बोले बोले भगवान ने कहा है कि चार माला जपो हमने मान ली बात तो अपने राम तो प्रयास करते हैं पांच माला जपने का और दूसरे लोगों को कहते हैं कि चार माला जपो अपने पांच जपेंगे तब आपको चार माला जपने को कह पाएंगे नहीं तो जपना कहना ठीक नहीं चार माला जपू किसी से कोई मंत्र प्राप्त न हुआ हो श्री राम जय राम जय जय राम इसको पांचमाला जप लो हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे इसको पांच माला जप लो अथवा केवल राम राम राम राम राम राम राम राम जप लो नारायण नारायण जप लो भगवान के नामों में अंतर नहीं है भेद नहीं जो आपको जहां प्रेम हो दूसरे सामर्थ्यवान होकर भी सेवा करो और सामर्थ्यहीन होकर भी सेवा करो ये दूसरा साधन हमें बड़ी प्रसन्नता है पूज्य महाराज जी ने बताया था कि इनकी जो माताजी हैं हमारे रेवतड़ा वाले भगत जी की माताजी जी वासनी श्रीमती राधा देवी बड़ी गोभक्ता थी और माताजी ने ही इनको सच्ची माँ का काम किया इनको पथमेड़ा से गाय से जोड़ा और एक गाय लेके गई थी आज उस एक गाय की साठ पैसठ गाय इनके यहा है एक गाय की साठ पैंसठ गाय तो हमको पता नहीं क्या है किसी का नाम याद नहीं होता बहुत से लोगों की क्षमता होती है बहुत से नाम याद रहे आते हैं और काफी समय के बाद मिलने के बाद भी वही नाम से पुकार लेंगे और हमको नाम याद ही नहीं होता किसी का क्या करें बहुत कमजोर दिमाग न किसी का नाम याद न ना किसी का नंबर याद परिवार तो व्यक्ति मिलके दस पांच मिनट चर्चा ही कर लेता है तो हम देखते हैं कि यह इस प्रकार से चर्चा कर रहा है कि बहुत परिचित है निकट का है अब हम पूछ दें कि आपका परिचय क्या है तो इसको बहुत कष्ट हो जाएगा तो उसके सुख का विचार करके वैसी प्रसन्नता से बातचीत कर लेते हैं फिर भी दिमाग से निश्चय नहीं कर पाते कि आदमी है कौन पूछेंगे तो उसको तकलीफ हो जाएगी बताओ हमको भूल गए अभी ये हालत है तो बुढ़ापे में तो शायद सब कुछ भी भूल जाएंगे। नाम तो हमको याद नहीं रहता बाकी कोई अच्छी बात ऐसी आवे तो वो याद रह जाती है महाराज जी ने कहा कि ये स्वयं गो सेवा करते हैं, ये बात हमें इतनी प्रिय लगी कि आपका नाम तो शायद फिर भी भूल जाएंगे हम लेकिन स्वरूप देखते ये समझ में आ जाएगा कि ये गोह सेवक है इनके घर में साठ पैंसठ गैया है स्वयं गो सेवा करते हैं ये सबसे प्रसन्नता की बात गोशालाओं में अनाश्रित गोवंश की सेवा करनी चाहिए अच्छी बात है अवश्य करनी चाहिए लेकिन स्वयं भी गोष्ठ में गोष्ठ बनाना चाहिए गायों को रखना चाहिए गायों की सेवा करनी चाहिए तो एक ये बात तो माता जी ने गो भक्ति से जोड़ा तो तो गोलोक में बिराजी ही हैं और भी जो लोग हैं चाहे आपके भाई हों या माता जी हों या पिताजी हों सबके सब इस त्रुमला में इस भूवैकुंठ में और इतना सुंदर भव्य दिव्य आयोजन हो रहा है तो निश्चित ही इस दिव्य धाम की महिमा से और उनकी अपनी गो सेवा की महिमा से वे सब भगवान के नित्य गोलोक में ही विराजमान हैं। भगवान आप सब भाग्यशाली हैं प्रहलाद जी महाराज ने कहा बहुत प्यारी बात कहने जा रहे हैं प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि भगवत अपराध से ज्यादा भागवत अपराध है और मैं अपने को भक्त तो नहीं मानता भागवत तो नहीं मानता लेकिन जैसे भी सही आपको याद तो करता हूँ आपका नाम तो लेता हूँ तो नाम मात्र का ही सही पर भक्त तो, तो मैं आपका हूँ अब मुझसे मेरे पिताजी ने भयंकर द्वेष किया तो भक्ता अपराध के कारण मेरे पिता की दुर्गति न हो जाए ये एक विशेष बात भागवत जी में है कि उन्होंने आपसे द्वेष किया पर यहाँ है पिताजी को भक्ता अपराध लग गया है तो मेरे मैंने मैं किसी के भी अपराध को स्वीकार नहीं करता मेरी दृष्टि में कोई अपराध नहीं लेकिन कहीं मेरे पिता के द्वारा मेरे प्रति किए गए दुर्व्यवहार को भक्ता अपराध मान करके आप कहीं मेरे पिता की दुर्गति न कर दें मेरे पिता की सदगति हो जाए भगवान के नेत्र भर आए भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे पुत्र को प्राप्त करने वाले पिता की दुर्गति होगी अरे प्रहलाद तुम तो भोले भाले बालक ही हो प्रहलाद जी ने कहा भगवान जिन्होंने मेरे ऊपर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया हमें अग्नि में डाल दिया सर्पों से डसवाया मेरे भोजन में विस्मिला दिया पत्थरों से शिलाओं से बांधकर समुद्र में डाल दिया उनके प्रति भी हे नाच मेरे मन में रंच मात्र भी द्वेश की बुद्धि नहीं क्योंकि उनके रूप में भी मैं आपका ही अनुभव कर रहा हूँ तो द्वेष किस से करू पर मेरे पिता ने तो संतों का ब्राह्मणों का गायों का भक्तों का अपराध किया ही है आप कृपा करके उन्हें मुक्त कर दे अपराध से सत्प्रसादात प्रभो सत्य मुचकेत ने पिता भगवान इतने राजी हैं कि जो जो प्रहलादी मांग लेते हैं फिर भगवान कहते हैं कि नहीं अभी संतोष नहीं हुआ अन्य ते वरम ददमी प्रियताम असुरात्मज हे असुरात्मज अब हमें संतोष नहीं हो रहा है और तुम कोई वरदान मांग लो तो राजी अब हंसने लगे प्रहलाद उवाच कृतकृत्यो क्रत श्री भगवान भगवन वरेणा ने नस्वी भविश्री सत्प्रसादे नक्तिरव्यभिचारिणी से भगवान में कृतकृत्य क्रत हो क्योंकि आपने कह दिया कि तुम्हारी मुझमें अबिचारिणी भक्ति है अब आपकी बात तो झूठ होगी नहीं तो नहीं होगी भक्ति तो भी हो जाएगी तो क्योंकि आपकी वाणी से निकल गया हे भगवान जब स्वयं आप हमें मिल गए हो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थों को लेकर हम करेंगे ही क्या पुरुषार्थों का जो दाता है वही मिल गया इन पुरुषार्थों का हमको क्या प्रयोजन हमको कुछ नहीं चाहिए भगवान भगवान ने कहा प्रहलाद तुम जीवन मुक्त भक्त तो हो तुम्हारे चरित्र का तुम्हारी वाणी का आश्रय लेने वाले जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाए तरदे विष्णु तस् मैत्रेय पश्यता सचापी पुनरागम्य बवंदे चरणू भगवान अंतरधान हो गए प्रहलाद जी के सामने से और प्रहलाद जी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया अब देखो अब भगवान भगवान मिल गए ना अब हिरण कश्यप भी बदल गया जीवसी बास्ताद्र नयन हो प्र्लाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया हिरण कशुप उठाकर गोद में बिठा लिया मस्तक सुंगा खूब चूंगा और क्या कहा आंखों में आंसू भर के हिरण कशुप ने कहा बत्स जीव जियो बेटा खूब जियो इसको कहते हैं भाई राम जी अनुकूल हो जाएंगे तो सब प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाएंगे और सब अनुकूल हो और ये अनुकूल न हो तो ये अनुकूलता भी हमारा क्या हित कर लेगी कोई हित करने वाली नहीं है कहते हैं इधर युपर तिमनी से नरसिंह नरसिंहस्वूपिणा विष्णुना दैत्याम नेत्रेया भूतपतिथा कैतेस प्रकार से यहां पुराण में भगवान नारायण के नृसंघ अवतार के पहले चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन देने का चरित्र तो विस्तार से आया है पर नृसंघ अवतार का चरित्र परसर मुनि ने बहुत संक्षेप में कर दिया उन्होंने कहा उनके कहने का आशा ये है कि पिताजी तो ठंडे पड़ गए हरेण कश्यपु जी लेकिन जब प्रहलाद जी की भक्ति के प्रभाव के कारण दैत्य बालक भी भक्त बनने लग गए और दैत्यों में भक्ति के संस्कार आने लग गए तब इसको डर हुआ उसने कहा रे बीमारी एक जगह रहती तो कोई बात नहीं सब जगह फैल रही है बीमारी अरे प्रहलाद आज मैं तुमसे तो पूछना चाहता हूँ मंद भाग्यो को मदन्यो जगद हरे अभागे प्रहलाद मेरे अत्र जगत का ईश्वर यदि कोई है तो वो कहाँ है स्वासव कहाँ है प्रहलाद जी ने बहुत सौम्य और शांत भाव से कहा सर्वत्र सब जगह अस्मात सम्मेन में न खम्भे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता प्रहलाद जी ने कहा आपकी आख खराब है हमारी आख में बैठकर देखोगे तो खंभे में ही नहीं कण कण में दिखाई पड़ेगा भगवान सर्वत्र हैं पर भगवान सर्वत्र हैं यह दृष्टि देने वाले संत हैं। भागवत में भगवान ने ग्यारहवें स्कंध में, में उद्धव जी से कहा संतो दिशंत चक्षुण से बहिर्कमुचा नेत्र भगवत दृष्टि देने की सामर्थ्य साधन में नहीं है समर्थ संत सदगुरु में सामर्थ्य सर्वत्र भगवत दृष्टि कराने के मशीन जो है ना, चश्मा, सब में भगवान को देखने वाला चश्मा संतों के निकट मिलता है एक बहुत अच्छे संत थे रामानंद संप्रदाय के सिद्ध पुरुष थे और परम विद्वान थे परम पूज्य श्री खनेता वाले महाराज जी परम पूज्य अनंत श्री सम्पन्न पंडित श्री विजयराम दास जी महाराज अनुपम विद्वान थे श्री कृपात्री जी की कोठी के विद्वान उनके पास जाते थे उनके पास रहते थे श्री उड़िया बाबा हरी बाबा उस समय के जितने सिद्ध पुरुष थे सब उनके पास थे हमने भी उनका दर्शन किया बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत उच्च कोटि के संत थे उनका नियम था अपने हाथ से सेवा करना गौ सेवा हाथ से ठाकुर जी की सेवा हाथ से प्रत्येक सेवा अपने हाथ से करते थे उनकी रहनी को देखने भारतवर्ष की बड़ी बड़ी विभूतियां जाती थी उनके पास और नियम से वो सत्संग करते थे नियम से थोड़ी देर एक बार अस्वस्थ हुए तो ग्वालियर हॉस्पिटल में भर्ती हुए वहां भी उनका गीता पर प्रवचन चल रहा था तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका बोलना बंद है बोले बिना बोले तो हम नहीं रह सकते दस मिनट पंद्रह मिनट वो प्रवचन करते थे अस्वस्थ स्थिति में तो एक दिन वो प्रवचन कर रहे थे कि ईश्वर सबके हृदय देश में हृदय से अर्जुन पृष्ठ थी ईश्वर सबके हृदय देश में अंतर्यामी रूप से इस बात की चर्चा कर रहे थे तो डॉक्टर बैठा सुन रहा था डॉक्टर आए थे उनको देखने थोड़ी देर वो भी बैठ गया दस मिनट बाद देखेंगे महाराज को। उसने डॉक्टर ने कहा महाराज हम डॉक्टर हैं सारा शरीर चीड़ फाड़ के धर देते हैं कितने हृदय खोल खोल के हमने देखे हमको किसी के हृदय में परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। ए तुम लोगों ने पूजाने खाने के लिए पेट भरने के लिए ईश्वर की कल्पना कर रखी है ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया तो यू ही चल रही है ज्यादा पढ़ा लिखा था ना? किसी किसी को पढ़ाई लिखाई का भी अजीर्ण हो जाता है अपच हो जाती है तो महाराज बोले कि हम यहाँ उपदेशक बन के नहीं आए मरीज बन के आए तो आप डॉक्टर हो तो आप अपना काम करो क्योंकि जिज्ञासा की पात्रता आप में नहीं है नहीं नहीं महाराज आपको बताना तो पड़ेगा चर्चा चल रही थी उसी समय उनके खून की रिपोर्ट आ गई रक्त की रिपोर्ट तो उसमें होते ना कि इतने हैं? इतने कीटाणु कहो उनको कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं कुछ खराब होते हैं कुछ है। वो आप लोग भाषा समझ लीजिए डॉक्टरों की भाषा तो कुछ ऐसे होते हैं जीवाणु कीटाणु जो हमारे लिए उपयोगी होते कून में है? को सिखाए हाँ को अब वो सब जीव जीवाश्म ही है वो जीव ही है छोटे छोटे तो वो कह रहे थे कि इतने प्रतिशत ये जीवाणु कीटाणु है इतने प्रतिशत ये सब कह रहा था ये घट गए ये वो बढ़ गए तो बोले क्या इसका मतलब कीटाणु हमारे खून में कीटाणु अरे हम शुद्ध सात्विक आहार करने वाले पवित्रता से रहने वाले हमारे में कीटाणु कहाँ से आए अरे बोले महाराज पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा से मतलब नहीं शरीर तो कोशिकाओं से बना है और कोशिकाओं में सब वो जीव ही तो है और है क्या है, हम विश्वास नहीं करते दिखाओ हमको बोले ऐसे तो नहीं दिखेगा कहा रक्त में कहा कीटाणु दिख रहे हैं तो बोले ठीक है तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र लाया गया छोटा ही होता है तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र सामने रखा गया और कहा अब देखिए महाराज उन्होंने देखा तो उनको दिखाई पड़े कीटाणु उनको कीटाणु दिखाई पड़े डॉक्टर बोला अब तो आप मान गए बोले हाँ आप तो मान गए कि हमारे भी शरीर में कीटाणु संभव है एक रोग प्रतिरोधक होते हैं एक रोग को बढ़ाने वाले होते हैं ऐसा है तो इस बात को करने के बाद विजय राम दास जी बोले कि डॉक्टर साहब अब आप हम आपसे पूछे पूछो बोले सामान्य शरीर के कीटाणु देखने के लिए इस जड़ यंत्र की आवश्यकता पड़ी सूक्ष्म वीक्षण यंत्र की आवश्यकता पड़ी तो कणकण में भगवान है अथवा सर्वांतर्यामी भगवान है सबके हृदय देश में भगवान है इसको समझने के लिए भी श्री राम वीक्षण यंत्र की जरूरत है श्री कृष्ण वीक्षण यंत्र की जरूरत है श्री नारायण वीक्षण यंत्र की जरूरत है वो यंत्र यदि तुमको उपलब्ध होगा तो कणकण में तुम भगवान देख पाओगे नहीं तो सारे शरीर को चीड़ने फाड़ने के बाद भी और तुम्हें भगवान की अनुभूति नहीं होगी डॉक्टर बोला वो यंत्र कहाँ मिलता है हमारी मशीन तो बाजार में मिलती है आपका वो यंत्र कहाँ मिलता है बोले वह यंत्र सत्संग में मिलता है और हमने ऐसा सुना है महाराज जी प्रामाणिक लोगों से कि वह डॉक्टर उनका पक्का सत्संगी बन गया और जो घोर नास्तिक था बाद में उनका शिष्य हो गया और उसने कहा पहले तो हमको मरीज दिखते थे और उनसे प्राप्त होने वाला धन दिखता था पर गुरुदेव अब हमको लगता है कि इतने मरीजों के रूप में हमारे राम जी आ गए आ, यही है राम वीक्षण यंत्र तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि भगवान पिताजी हमारी आंख से देखो तो सब में दिखाई पड़े एक भूसे का प्रहार किया खंब फाड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हो गए बोलो नृसिंह भगवान श्री पराशर महर्षि कर रहे पितरय पर नाम मैत्रेय भूतपति स्वता नृसिंह भगवान ने प्रकट होकर के हिरण का वध कर दिया एक ही श्लोक में पूरा चरित्र कह दिया और फिर प्रहलाद जी को दैत्य पद पर अभिषिक्त कर दिया प्रहलाद जी के कारण दैत्यों में भी भक्ति के संस्कार आ गए श्री पराशर महर्षि कह रहे मैत्री आपने प्रहलाद जी के बारे में हमसे पूछा था हमने प्रहलाद जी का चरित्र संक्षिप्त से सुनाया यस्वे चरितम तस्य प्रहलाद महात्मना शुणोती तस्त पापा ने सद्यो गच्छन्ति संक्षयम उसके पाप सद्य नष्ट हो जाते हैं जो एक बार सुनता है और निश्चित ही उसके अहोरात्र के जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं पूर्णमासी अमावस्या, अष्टमी द्वादशी इसको जो श्रवण करता है उसको तत्काल कपिला गाय के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है आज तो अष्टमी है जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी को सबके द्वारा कपिला दान हो गया कितनी बढ़िया बात है कपिला गाय का दान हो गया यहाँ बैठे वालों को तो हो ही गया और दूर तक सुनने वालों को भी हो गया क्योंकि ये लिखा है जो सुनेगा अब यहाँ बैठकर सुनने वालों को करोड़ों करोड़ों गुना फल ज्यादा मिल गया ये बात है दूर बैठ के सुनने वाले थोड़े कम फायदे में रहे बाकी लाभ सबको मिल गया बोलो भक्तवत भगवान की ईमानदारी से हम इतना ही कह पाए आगे बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण है चरित्र है हम उनको नमस्कार करते हैं और अभी तो हम निवेदन कर चुके हैं कि रजत जयंती वर्ष श्री गोधाम पथ में मनाया जा रहा है इस पत्र की पूरी सूचना हम दे चुके हैं आपके सामने श्री वेद लक्षणा गो महिमा रजत जयंती संबद्ध समारोह तो ये हमको धैर्य दे रहा है सेवा तो दास को करनी ही है तो रजत जयंती में अवशिष्ट विष्णु पुराण की चर्चा हम प्रेम से सुनाएंगे क्योंकि हमको स्वयं को बहुत सुख इसमें मिला है और एक मर्यादा है इसके अंतिम श्लोक का हम उच्चारण करने, फिर पूज्य महाराज जी का मंगलमय आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होगा इसका कृष्ण चरित्र भी बड़ा अद्भुत है विधस्य यूपतिपरामयन से प्रदिश भगवा नशेपुंसान हरिपजन्म जरा स अंतिम श्लोक का भाव ये है कि प्रकृति और पुरुष ये दो भी भगवान का ही स्वरूप है भगवान से बन चेतन जीव और अचेतन प्रकृति ये दोनों परमात्मा के शरीर हैं और परमात्मा शरीरी है ऐसे जो भगवान है उन भगवान से भिन्न प्रकृति नहीं है इन भगवान से भिन्न जीव नहीं है इस रहस्य को जो अनुभव करता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है प्रकृति में भी परमात्मा का दर्शन करता है और प्रत्येक जीव में भी परमात्मा का दर्शन करता है ऐसा सर्वत्र भगवत दृष्टि भगवदृष्टिसंपन्न भक्त संस्कृति के चक्र से मुक्त हो जाता है ये अंतिम भाग पुराण की है यदक्षर पदभ्रृष्टम मात्रान यद्दे सत्व क्षम्यता देवृद परमेश्वर यमृतिया सको यज्ञ क्रियादिशु न्यूनम संपूर्णताज्योग वंदे समचितम विष्णुवे विष्णुवे विष्णुवे विष्णुवे विष्णुवे विष्णुवे विष्णुवे नमः नमः नमः नमः नमः नमः नम वि नम श्रीवेक्रीवेक श्रीराय नम श्रीराय नम श्री कृष्णाय नम श्री कृष्णाय श्री सुरभ्यय नमः, श्री नमः, श्री नमः, नम गुर नम श्री जन्माष्टमी महोत्सव की सबको खूब खूब बधाई नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो दीदी में घोड़ा दीने और दीदी पाती जी ने घोड़ा दीने और दीने के आनंद से बिठ्ठल कृष्ण जी की कथा होने वाली है और ये तो डबल कृष्ण है विठ्ठल माने भी कृष्ण और कृष्ण तो नाम है ही बिठ्ठल कृष्ण और खूब छनक भी है ठाकुर जी के जैसी में और इतने अच्छे अच्छे संगीत के मर्म के लोग आए हुए हैं खूब जोरदार कथा होगी तो उसमें खूब नंदोत्सव आप लोग मनाना खूब बढ़िया से पद सुनना मनंदोत्सव मनाना अभी सब सावधान समाहित चित्त से पूज्य श्री महाराज जी की मंगलमयी वाणी को सुने और सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास करें जय जय श्री राम सोतम तो विष्णु भगवान की ये दिव्याति दिव्य कथाएं हम सबको भू वैकुंठ कलयोग के भू वैकुंठ श्री त्रिमला पर्वत पर साक्षात भगवान विष्णु की सनिधि में श्रवण करने को प्राप्त हो रही हैं यहाँ विराजे हुए लोग सोने रहे हैं विराजी महाराज ने कहा उनको कोटि गुना फल होगा पर जहां कहीं जो जहां बिराजे हैं इस कथा को सुने उन सबको श्रीनिवास भगवान त्रिमुला देश प्रभु का प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा सभी इस कथा का श्रवण के पश्चात मनन करें और बार बार श्रवण करने का प्रयास करें जिससे मनन करके जीवन में उतारने में सुविधा हो इतनी अद्भुत कथा इस इस धरा पर पहले कभी नहीं हुई ऐसा अपूर्व सत्संग सत्र गो माता की करुणा से और भगवान गोविंद की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ भगवान को गो माता अत्यंत प्रिय है हम सभी लोगों का संबंध किसी न किसी रूप से गो माता के सुख पहुंचाने के लिए प्रयास रत अभियान से है गोवंश को कैसे सुख मिले कैसे वो सुरक्षित हो संपोषित हो गो की महिमा देशवासियों के मन मस्तक में स्फूरित हो इसके लिए जो प्रयास श्री गोधाम महातीश पथमेड़ा द्वारा गत पच्चीस वर्षो से हो रहा है उस प्रयास के सहयोगी सक्रिय कार्यकर्ता इस आयोजन से जुड़े हैं और भगवान ने उन्हीं को यहाँ निमित्त बनाया है जो गौ सेवा से जुड़े हुए हैं जिनके हृदय में गौ सेवा का संकल्प है गौ के सुख पहुंचाने का भाव है ऐसे सभी इस चातुर्मास गो मंगल महोत्सव के आयोजन से जुड़े उन्हीं लोगों को प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सनिधि में इसी धरा पर यह भगवान विष्णु जी की दिव्य कथा सुनने को मिल रही है रामायण और भागवत जी की कथा तो सर्वत्र होती है तो विष्णु पुराण की कथा कहीं कहीं कभी कभी किसी को श्रवण करने को मिलती हैं महाभाग्यशालियों को विष्णु पुराण अठारह पुराणों का मूल है आदि हैं इनकी महिमा सभी पुराणों में है और ये भी कह सकते हैं कि सभी पुराणों की रचना भगवान वेद व्याजी ने अपने पिता पाराश्र जी के द्वारा रचे हुए विष्णु पुराण का अनुसरण करके ही की है ऐसा भी कह सकते हैं ऐसी दिव्य दिव्य कथा और यहाँ का निवास सत्संग ये सब भगवान की कृपा से मिला है भगवान के चरणों में श्रीनिवास भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन और उनके सर्व स्वरूप का पावन श्रमण करते हुए व्यासपीठ पाराश्र पीठ और श्री व्यासपीठ पे विराजमान साक्षात व्यास स्वरूप मलुक पीठादेश्वर जी महाराज को प्रणाम यहाँ विराजे हुए सारे संतों को प्रणाम विप्रों को प्रणाम पूज्य गो माता के चरणों में वंदन और सभी गो भक्त भाई बहनों को सादर हरिस्मरण जय गो माता जय गोपाल अब यज्ञ की पूर्णा है सत्संग यज्ञ संपन्न हुआ सत्संग का महायज्ञ यहाँ संपन्न हुआ और उनकी पुर्णावती भी संपन्न हो गई पूर्णावती के बाद केवल संकीर्तन और जयकारा ही लगाया जाता है यज्ञ तो संपन्न हो गया तो जयकारा के रूप में संकीर्तन के रूप में दो शब्द हम आप सभी आस्तिक जनों की सेवा में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं आप उसे गहराई से समझने का यत्न करें अभी अभी हम सब ने सुना व्यासपीठ से कि भगवान सब जगह है भगवान सब जगह हैं। इसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए विवेक दृष्टि चाहिए वास्तव में भगवान को देखने के लिए जो दृष्टि है वो भी भगवान ही देते हैं। श्रीमद् मद भगवत गीता में जब अर्जुन ने कहा श्री भगवान से कि हमें आप अपना दिव्य स्वरूप विराट स्वरूप विभूतिमय स्वरूप देखा दर्शन कराइए जिनका वर्णन आप कर रहे हैं वो कानों से तो हम सुन रहे हैं पर नेत्रों से भी देखें जो तो भगवान ने कहा ठीक है लो देखो तो जैसे ही भगवान ने कहा लो देखो तो अर्जुन जी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगे पर उसमें कुछ दिखा नहीं तो भगवान हल्के से मंद मंद मुस्कुराए और कहा कि नहीं दिव्य मृदामी चक्षु इस चक्षु से नहीं देखेगा आपको हम दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं उससे आप इस स्वरूप को देखो ये जो दिव्य चक्षु है ये भगवान के पास तो है ही है उसमें कोई कहना है क्या वो तो सवय दिव्य हैं, तो उनके पास सभी चीजें दिव्य है पर भगवान के भक्तों के पास भी जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवत प्राप्त संत महापुरुष है उनके पास भी ये चक्षु रहता है व्यासपीठ से हमें सुनने को मिला कि ये जो भगवान को देखने की दृष्टि है अभी एक विभूति का वर्णन महाराज श्री ने किया कि जिनके ऑपरेशन काल में ऐसी डॉक्टरों ने चर्चा की और उसके पश्चात उन्होंने स उदाहरण डॉक्टर को समझाया उसका समाधान भी हुआ और उसे भगवत दृष्टि मिली भी ये जो प्रसंग है ये अद्भुत प्रसंग है सज्जनों संतों के पास क्या है वैसे तो बहुत कुछ अच्छा चरित्र है सैम है सदाचार है शिष्टाचार है ये सब चीजें हैं ये तो है बहुत ही अच्छी चीज है परंतु ऐसी एक अद्वितीय और अमूल्य चीज है जो अन्यत्र प्राप्त नहीं होती वो क्या है व्यास व्यापुर से हमने सुना वह भगवान को स्वीकार करने की दृष्टि है भगवान को जानना जाना नहीं जाता परमात्मा परमात्मा स्वीकार किया जाता है माना जाता है जानने में भगवान नहीं आते भगवान मानने में आते हैं स्वीकार करने में आते हैं भगवान को मानने और स्वीकार करने के लिए जिस चक्षु की आवश्यकता है उस चक्षु की वो चक्षु भगवत प्राप्त संत महापुरुषों के पास है उसका नाम है भगवत विश्वास भगवत विश्वास ही भगवान को देखने समझने और उनका अनुभव करने का नेत्र है और कोई नेत्र नहीं है और किसी ब्रह्म में मत रहना कि कोई और नेत्र होगा और महात्मा जी अपनी झोली में से निकाल के दे देंगे कि लो बेटा इससे भगवान को देखो महात्मा का जीवन उनका जो भगवत विश्वास है जीवंत भगवत विश्वास वो ही चक्षु है वो ही दिव्य चक्षु है संतों के पास से जो अमूल्य निधि आर्थिक जनों को प्राप्त होती है वो भगवत विश्वास है, भगवान का विश्वास भगवत विश्वास के अतिरिक्त और जो भी निधि हैं, वो सब अच्छी हैं। अंतकरण की शुद्धि के लिए लोक उपकार के लिए परंतु भगवत प्रेम की प्राप्ति और भगवान की स्वरूप की अनुभूति के लिए तो केवल और केवल विश्वास ही है और वो विश्वास संतों से मिलता है कोई जरूरत नहीं वह विश्वास संतों से मिलता है संतों के वाणी से संतों के जीवन से संतों के व्यवहार से और विशेष रूप से भगवत प्राप्त सिद्ध संत की निष्ठा से उनकी निष्ठा से ही विश्वास की प्राप्ति होती है वाणी से अगर प्राप्ति सबको होती तो वाणी तो सब सुनते हैं वाणी सहायक है चरित्र भी सहायक है पर निष्ठा जो संत की जीवंत निष्ठा है प्रभु में उनके क्षण क्षण में पल पल में श्वास श्वास में जो भगवत निष्ठा है वह निष्ठा ही भगवत विश्वास वह भगवत विश्वास की निष्ठा ही भक्तों को प्राप्त इसलिए संत भगवान का स्वरूप इसलिए है क्योंकि वे हर समय भगवतमय रहते हैं जैसा ये कहा व्यासठ कि हर समय भगवतमय रहे उन्हें भगवद्य कहते हैं गोमाता माता भगवद्य है भगवान और भगवान के जन भागवत जन, भागवत भागवतीय जन, तो भगवान को देखने के लिए सनातन परंपरा में आरस ग्रंथों में और भगवत प्राप्त पुरुषों की वाणी में हमें तीन चीजें तीन निर्देश मिलते हैं एक निर्देश तो ये मिलता है कि भगवान गुणा अतीत है सृष्टि से अतीत है जगत से अतीत है जगत से अतीत देखो भगवान को एक दृष्टि ये मिलती है दूसरी दृष्टि मिलती है भगवान सब में है मानी जगत में सब जगह भगवान है शिया राम में सब जगह जानी कर प्रणाम जोर युग पानी हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रभु प्रकटई में जाना ये दूसरी दृष्टि है और तीसरी दृष्टि है जगत को भगवान के रूप में देखना स्वीकारना ये बहुत कठिन काम है ये बहुत कठिन चीज है मिट्टी का धला पत्थर का टुकड़ा उसको भी पूरा का पूरा भगवान के रूप में स्वीकार करना ये स्वीकृति भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है ये स्थिति ये दृष्टि भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है मानवीय पुरुषार्थ से नहीं हमारे पूर्वजों ने हमको इस दृष्टि तक पहुंचाने का पथ प्रदान किया है और पाथ्य भी प्रदान किया है पथ बनाया है और पाथ्य भी दिया है कि आप इस दृष्टि को मनुष्य जीवन में ही प्राप्त कर सकते हैं उसी दृष्टि के दृष्टि का शुभारंभ गाय से गाय से गो माता से वेदलक्षणा गो माता से सब कुछ भगवान है इस दृष्टि की शुरुआत गो माता से करें गो माता के लीला विग्रह से करें क्योंकि गो के इस शरीर में जो कुछ है वह सब अप्राकृत दिव्य चन्मय शुद्ध और सत्व है कोई भी प्राकृतिक प्रभाव गाय के शरीर पर नहीं है गाय के शरीर से उत्पन्न होने वाला उनसे प्राप्त होने वाला गोमय गोमूत्र गोदुग्ध श्वास प्रश्वास स्पर्श ये सब कुछ तीनों गुणों से अति शुद्ध सत्वमय है गाय का गोमय और गोमूत्र भी परम पवित्र अपवित्रता को मिटाने वाला मलिनता को मिटाने वाला इसलिए सहजता से गो माता को भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है उसमें कठिनाई नहीं है औरों को भगवान के रूप में स्वीकार करने में कुछ कठिनाई हो सकती है पर गो को भगवत रूप स्वीकार करने में बुद्धि भी कहीं बाधक नहीं है अगर उसे स्वीकार करना है तो उसको गाय की महिमा पर विश्वास है तो उनको वेद आदि वेद संत द्वारा दी हुई दृष्टि पर विश्वास है तो गाय गावो साक्षात तो नारायण विग्रह भगवान विष्णु का मूर्तिमान स्वरूप गोमाता है पृथ्वी पर वेद गो गोमाता भगवान विष्णु का स्वरूप है जैसे भगवान विष्णु में सारा विश्व स्थिर है उत्पन्न स्थिति और लय होता है ऐसे ही संपूर्ण विश्व की शक्तियों गो के शरीर में विद्यमान शालग राम जी नरबदेश्वर जी और भगवती गो माता के शरीर में समस्त देवी देवताओं के पूजन का विधान शास्त्रों से प्राप्त होता है शालक जी कुछ खाते नहीं पीते नहीं प्रसाद ग्रहण नहीं करते जल दृष्टि से ये दिखता है नरबदेश्वर जी भी कुछ नहीं करते पर ये जो जीवंत भगवान का विग्रह है ये तो जल भी ग्रहण करता है प्रसाद भी ग्रहण करता है हमें आशीर्वाद भी देता है हमसे वात्सल्य भी करता है और हमको अमृतमय प्रसाद भी देता है ये गो ऐसी पवित्र सर्व कल्याणकारिणी सर्व सेणी सभी प्रकार के प्राण लौकिक और अलौकिक प्राणियों की पूजा स्वयं भगवान के लिए भी उपास्या ऐसी वेदलक्षणा गोमाता और उसका अखिल गोवंश इस समय भारत की धर्म धरा पर जहां सवयम धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा अवतीत होते हैं और जिस धरा पर जन्म लेने वाले मनुष्यों का लक्ष्य ही परमात्म प्राप्ति और कर्माचरण है उस धरा पर ऐसी पवित्र दिव्य सर्व कल्याणकारिणी सर्व उपकारिणी सर्वहितेश गोमाता और उसके अखिल गोवंश के साथ भयंकर अत्याचार हो रहे भयंकर उनके जीवन अधिकारों का अपहरण हो रहा है इस समय भारत में जितने भी देहधारी प्राणी भारत में या पृथ्वी पे जितने भी देहधारी प्राणी है उन सबसे अधिक उपेक्षित तिरस्कृत पीड़ित अखिल वेदलक्षणा गोवंश सबसे अधिक पीड़ित सबसे अधिक दुखी है सबसे अधिक वैचित है सबसे अधिक तिरस्कृत है उपेक्षित है समाज और शासन के जो उत्थान और विकास के पथ है उसमें गाय कहीं नहीं वहां लक्षणा गऊ का स्थान ही नहीं है और गऊ का स्थान नहीं है तो फिर ये समझो कि संपूर्ण प्रकृति का कोई स्थान नहीं गाय समष्टि प्रकृति का स्वरूप है स्वरूप नहीं है समष्टि प्रकृति की पोषिका है और उसकी मां पृथ्वी की भी मां पोषण देती है गाय का श्रृंगार उनके अधिकारों का प्रण उनका तिरस्कार पृथ्वी और प्रकृति का तिरस्कार और अपमान है गाय की पीड़ा पृथ्वी की पीड़ा है प्रकृति की पीड़ा है प्रकृति और पृथ्वी पीड़ित हो और पृथ्वी और प्रकृति के अंतर्गत रहने वाले कोई प्राणी सुखी रह सके ये असंभव है नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता व्यासपीढ़ से यह अभी अभी कहा कि आज जो इस देश में वेदलक्षिणा गोमाता की उपेक्षा तिरस्कार अपमान और हत्या हो रही है वह राज प्रायोजित अथवा राज समर्थित राज है राज्य द्वारा प्रायोजित है अथवा राज द्वारा समर्थित है शासन द्वारा प्रायोजित है यहां शासन द्वारा समर्थित है और शासक कौन है जो ये इतना बड़ा गो अपराध हो रहा है पृथ्वी पर इस इस इसका अपराधी शासन है तो उस शा, शासन का शासक कौन है उसकी भी पहचान होनी चाहिए व्यासपीठ के सामने बैठे हैं विष्णु पुराण के समापन पर कुछ सत चर्चाएं संकीर्तन के रूप में कर रहे हैं तो उसकी पहचान हो शासक जनता है लोकतंत्र है लोकतंत्र में शासक जनता होती है 18 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनके विश्वास से चयनित तो उनका कोई प्रतिनिधि प्रतीक रूप में शासन का संचालन करता है परंतु वो वयस्क जो 18 साल के हैं वे ही सब शासक हैं अगर शासन के द्वारा कोई अपराध हो रहा है गो अपराध तो महा अपराध है पर कोई अगर छोटा बड़ा अपराध हो रहा है तो उस अपराध का दंड शासक वर्ग को ही भोगना पड़ता है उसके अपराधी शासक वर्ग ही होते हैं शासक वर्ग जनता है वोट देने वाले आज अगर गरुओं के अधिकारों का अप्रण हो रहा है और इस देश में इस धरती पर गोवंश का श्रृंगार हो रहा है करूरतापूर्वक उनकी हत्या हो रही है तो उस महापाप का कलंक भारत के उस प्रत्येक व्यक्ति पर है चाहे वो भाई हो या बहन हो जो मत देते हैं वोट देते हैं वे सभी के सभी गो अपराधी हैं उनके चेहरे में गो अपराध दिख रहा है उनकी आंखों में गो अपराध दिख रहा है, है। क्योंकि उनके द्वारा शासन चाहनी तो अब ही शासक सब गो अपराधी हो गए वैशक तो कैसे बच्चे को अपराध से जो आस्तिक है जो संतवाणी पर गुरुवाणी पर वेदवाणी पर विश्वास रखते हैं आस्था रखते हैं वे आस्तिक लोग अगर इस अपराध से मुक्त नहीं होंगे तो उनकी आस्था निसर तो नहीं जाएगी निष्फल तो नहीं जाएगी पर प्रभावकारी नहीं होगी तत्काल परिणामकारी नहीं होगी किसी किसी जन्म में लाभ दे सकती है पर इस जन्म में नहीं देगी इसलिए ये जो बात ये आस्तिक लोगों के लिए हम कहने जा रहे हैं जो धर्म को ईश्वर को सत्य को मानवता को अहिंसा को मानते हैं उनके लिए ये बात कहने जा रहे हैं कि जो अपराध शासन के द्वारा हो रहा है उस अपराध से ग्रस्त होने के कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती आपका पारमारिक पारमार्थिक पथ कट नहीं सकता आप लक्ष्य को पा नहीं सकते आपने जो सुना समझा वो जीवन में स्वीकार नहीं कर सकते उतार नहीं सकते जब तक गो अपराध से ग्रस्त है गो अपराधों से मुक्ति कैसे हो गो अपराधों से मुक्ति का साधन केवल और केवल गो सेवा है गो सेवा ही गो अपराधों से मुक्ति प्रदान करता है हमको 2014 से पहले हम ये समझते थे कि भारत वर्ष में सारे के सारे लोग गो अपराधी नहीं है जिन लोगों के द्वारा चयनित शासन जो गो विरोधी नीतियों का निर्धारण करता है उस शासन को वोट देने वाले पक्ष के लोग ही गो अपराधी हैं परंतु 2014 के बाद में उसके पहले तो दो पक्ष थे एक पक्ष गो विरोधी था राजनीति में और एक गो, गो का हिते था तो गो विरोधी पक्ष की जब तक सत्ता थी तब तक तो गो विरोधी पक्ष को मत देने वाले वोट देने वाले वही गो अपराधी थे परंतु जो गो हिते घोषित करने वाला दल या सत्ता पार्टी उसके जो लोग थे वो उनको वोट देते थे वो, सत, वो दल सत्ता में था ही नहीं और वो जहां जहां सत्ता में आता था वो गाय के लिए कुछ प्रयास भी करता था गाय की बात भी करता था गोरक्षा के लिए आंदोलन वगैरह भी चलाता था इसलिए वो गो अपराध से बचा हुआ था परंतु दो में जो गो विरोधी सत्ता थी वो संपूर्ण रूप से समाप्त होकर गो का पक्ष लेने वाला दल भारी बहुमत से भारत की सत्ता में आया और उसके बाद भी गौ हत्या बंद नहीं हुई हमने सोचा कि दूसरे दिन हो जाएगी क्योंकि ये जो गो हित अपने आप को बताने वाला सब घोषित दल है इनके संस्थापक इनके निर्माता भारत की स्वाधीनता के प्रारंभ से ही कहते आ रहे थे कि पहले स्वाधीनता से पहले स्वाधीनता के आंदोलन का संचालन करने वाले अगुवाओं ने समाज को ये कहा था कि जब देश स्वाधीन होगा तो सबसे पहले कानून की कलम के द्वारा भारत की धर्म धरा से गो हत्या का कलंक मिटाएंगे। पर वो सता में आए तो उन्होंने ये नहीं किया इसलिए हम जनता का आह्वान कर रहे हैं कि वो हमारे साथ आए हम गोवध बंद करेंगे राम मंदिर का निर्माण करेंगे सनातन धर्म की आस्था के जो केंद्र है उनमें जो जो विकृतियों हैं उसका समन करके उनको पुनर उनकी महिमा को पुनर प्रतिष्ठित करेंगे ऐसा भारत के आर्थिक जनों को विश्वास दिया था इस विश्वास के आधार पर भारतीय जनमानस ने उन गोह हित सनातन संस्कृति की संवाद मानी जाने वाले दल को अपना विश्वास किया मत दिया पूर्ण बहुमत से सरकार बनी कई दिनों तक गोवत बंद नहीं हुआ गोधाम पथमेरा में दो हजार पंद्रह में 2014 में दिसंबर में समारोह हुआ गो नवरात्रि का उस नवरात्रि के समय अचानक हृदय में जो एकदम शांत शीतल बर्फ जैसा हृदय था उसमें एकदम आग लग गई और कोई वैश्विक आदमी का मुख देने की इच्छा नहीं वह वही खड़े नंदगांव परिसर में पर हम किसका चेहरा देखने की हमारे अंदर इच्छा नहीं किसी का चेहरा देखते हैं तो एकदम घृणा होती है जो जो वोट देने वाले छोटे बच्चे हो जिनका वोट नहीं लगता हो या जिसने किसी को वोट नहीं दिया हो वो तो अच्छा लग रहा था पर जितने भी वैश्विक लोग हैं चाहे वो वहीं अंदर काम करते हो हमारे आस ही हो पर चेहरा चेहरा से घृणा उनके नेत्रों से घृणा ऐसी उत्पन्न हुई और उसके लिए हमें सोलह महीना लगा उसको समझने और पहचानने के लिए अब गोवध क्यों हो रहा है एक दिन भी अगर गोहत्या हो रही है तो इनको बोर्ड देने वाले लोग उनको सबके सिर पे अभी तक तो नहीं चढ़ी थी पर अब सारे के सारे गो गो अपराधी हो गए जो भारत की धरती पे गो अपराध से बचे हुए थे साठ चित्र से वो भी सारे के सारे अब गो हो गए अब जो गोवध हो रहा है वो उन सब के सिर पे चढ़ रहा है तो प्रायश्चित कैसे हो सता तो ये स्वीकारेगी नहीं उसको चार साल हो गए साढ़े चार साल हो गए गऊ के लिए कोई चर्चा नहीं है उनकी इच्छा नहीं है गाय के विषय में कोई चिंतन करने की चर्चा करने की निर्णय करने की जिस गाय को वे कहते थे जन्म जन्म का नाता है वो हमारी माता है ऐसा कह कह के हजारों हजारों लाखों लाखों सनातन प्राण परिवारों के जो युवा बालक थे किशोर थे उनको इसके साथ जोड़ा था वो सब इसमें जोड़े थे नारे लगाते थे जन्म जन्म का नाता है वो हमारी माता है और जब सता मिल जाए तो गाय का विषय नहीं भाता है गाय की बात सुती भी नहीं है व्यासपीठ पे विराजमान पूज्य महाराज श्री ने किसी एक सता के निकट बहुत निकट एक व्यक्ति से कहा कि अब तो सब अवसर है अब तो कुछ करो गऊ के लिए बोले महाराज हम गाय की चर्चा नहीं कर सकते आपको मदद करेंगे पर गाय की चर्चा नहीं कर सकते ये स्थिति पैदा हुई है ये रहनी नहीं चाहिए ये दुर्भाग्य है ये बहुत बड़ा अपराध है साठ साल जो अपराध हुआ उससे भयंकर अपराध ये है ऐसा कह के आप टाल नहीं सकते कि पैंसठ साल तक गोहत्या हो रही थी तब सहन कर रहे हो और हम सत्ता में आए तो कहते हो आज की आज गोहत्या बंद करो हां बिल्कुल यही चाहते इसी चाह से तुमको आगे किया है और इसी भरोसे पे इसी आज पे इसी विश्वास पे प्राण धारण किए हुए कई प्राणी रहे हैं कि इस सोच के इस विचारधारा के लोग सत्ता में आएंगे तो गो माता जैसे पवित्र प्राणी साक्षात नारायण स्वरूप गो है उसके, उसके अपराधों से भारत की जनता को मुक्त करेंगे आप कहते हो कि नहीं तो ये तो उससे भी बड़ा अपराध बड़ा बड़ा धोखा है आजादी से पहले तो एक ही बात थी देश को आजाद करने की स्वाधीन करने की और स्वाधीनता के बाद सब समाधान की बात थी पर स्वाधीनता के बाद जब जो शासन में आए वो लोग धर्म के विरुद्ध चले तो जिनके हृदय में धर्म का लेस मात्र संस्कार था उन्होंने उसी समय से संकल्प किया कि हम ऐसे शासकों को चुनेंगे जो धर्मानुसार चले मनुष्यों में भेद न करें प्रकृति के प्राणियों में भेद न करें सब भगवान की सृष्टि है सबके जो इस सृष्टि में शरीर दान करता है उनको जीवन जीने का पूरा अधिकार है उनके अधिकारों की रक्षा करना इस शासकों का कर्तव्य है न कि उनके अधिकारों का हनन करना एक दूसरों का अधिकार हनन करके अपना अपने चहेते को जो अपनी वाह वाह कर रहा है अपनी बड़ाई कर रहा है उसको देना और जो अपनी बड़ाई नहीं कर पा रहा है उससे ले लेना ये मानवीय स्वभाव नहीं है ये आसुरी स्वभाव है ये राक्षी स्वभाव है ये दानों की सभ्यता का स्वरूप है आप दूध के लिए शंकर पशुओं को देश में ला रहे हैं दूध दो के उनको भी कतलखाने भेजते हैं, उनके बचनों को भी भेजते हैं हजारों लाखों वर्षों से धर्म धरा पर जिसने दुग्ध केवल दुग्ध अन्य नहीं गो कृषि अन्न भी दिया गो दुग्धान भी दिया स्वास्थ्य भी दिया समझ भी दी सौंदर्य भी दिया शौर्य भी दिया सब कुछ दिया उस गऊ को आप तिरस्कृत कर रहे हो अपमानित कर रहे हो चलो वो शासक नहीं समझते थे गाय की महिमा को आप तो गाय की महिमा को समझने वाले हैं आपने ही देश में गो रक्षा का ढंडेरा पिता और जन्म जन्म का नाता है गो हमारी माता है गाय नहीं कटने देंगे देश नहीं बटने देंगे ये सारे नारा आपने दिए और इन्हीं नारों से इसी उपदेशों से प्रभावित और प्रेरित होकर देश में हजारों लोग गौसेवा में लगे इस आशा पे कि जब ये ये दल सता में आएगा तो गायों का कष्ट मिटेगा, इस आशा को लेके वो पिछले दशकों से गौसेवा करते रहे कठिन परिस्थितियों में चारा नहीं है कसाई दुश्मन है शासक वर्ग दुश्मन है रात दिन जगना है और कई तरह के आक्षेप भी लग रहे हैं फिर भी वो गो सेवा में लगे रहे इस आश पर कि ये इस विचारधारा के लोक सत्ता में आएंगे तो गो के अधिकारों की रक्षा होगी और गो महिमा पुनर्प्रतिष्ठित होगी जब उस विचारधारा के लोक सत्ता में आए और इसका गो सेवा के कार्य को सहयोग देना गौसेवा में आने वाले विघ्नों का निवारण करना तो दूर रहा पर गौसेवा में लगे हुए गोरक्षा में लगे हुए लोगों को हतोत्साहित करना अपमानित करना ऐसे को करते हुए इसलिए ये उससे भी ज्यादा अपराध है इस इस देश में आजादी से पहले तूरक मुगल पठान आंगल और आजादी के बाद जो जो वर्ग के शासक रहे जो जो दल के शासक रहे किसी ने सार्वजनिक रूप से गोरक्षकों की और गोसेवकों की भ्रस्थना निंदा नहीं की यद्यपि उन्होंने गो अपराध किए दुर्भाग्य से जो गो भक्त कहलाने वाला दल है उन्हीं के मुखिया ने गो गोरक्षा में लगे हुए लोगों को बांटा इतने प्रतिशत बदमाश हैं, इतने प्रतिशत सही हैं ऐसा कोई नहीं बोला कभी भी नहीं बोला और बोल लेते तो बोलने के बाद दो कुछ करते हैं क्या किया गाय के लिए क्या किया एक रंच भी बता दो पिछले साढ़े चार साल में देश में और देश के बहुत बड़े भूभाग पर सता है नहीं किया इसलिए हम, हम लोग हम सभी लोग जिन्होंने इनको सता में भेजा है वो पहले तो गो अपराधी नहीं थे अब सब गो अपराधी हो गए और बड़ा गो अपराध लगा उनसे भी बड़ा वो तो अनजान में हुआ था उन्होंने कहा नहीं था उन्होंने घोषणाएं नहीं की थी कि हमको रक्षा अच्छा करेंगे हमको वोट दो वो तो देश चलाने के लिए वोट मांगते थे पर आपने तो ये सारी बातें कही थी के वोट लिए और फिर नहीं कर रहे हो इसलिए बड़ा अपराध है बहुत बड़ा अपराध है इसको चुनने वाला मानी कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है इनको मत देने वाला जो समाज है वो अपराधी है अब इस अपराध से मुक्ति कैसे हो अपराध गो अपराध से मुक्ति का साधन केवल गो सेवा है गो सेवा है सौभाग्य से जो यहां बैठे हैं और महाराज श्री की कथा जिन्होंने श्रवण की पिछले सात दिन वे वे सभी लगभग उनमें से अधिकतर लोग गो अपराधों से बच रहे हैं क्यों क्योंकि वे नियमित गो सेवा कर रहे हैं निमित तन से मन से धन से गो सेवा करते हैं श्री मलुक पिताधीश् जी की कथा सुनने वाले जितने भी लोग देश में हैं, वे कोई अब्बाद हो सकता है बाकी सारे के सारे लोग किसी न किसी रूप से नियमित गोसेवा करते हैं इस कारण आप कोई आप, आप गो अपराधी नहीं है और ये बात इसलिए कही जा रही है कि गो अपराधों से बचना हो तो उपाय गो सेवा है और नहीं बचना हो तो गो अपराध सिर पे चढ़ा हुआ है कोई बात नहीं क्या कर सकते हम हमारे पास में क्या है केवल निवेदन है केवल प्रार्थना है अतः भगवती गो माता के साथ जो क्रूरता हो रही है उनके वंश के साथ जो अत्याचार हो रहा है और सता तथा समाज जो समाज और सता में निर्णयात्मक भूमिका में है वो लोग गह की बात को सुन नहीं रहे हैं सता में आने के बाद जो गाय के हितेशी लोग से वे उनके अगवा उसको सुन नहीं रहे उसको कहते अभी धैर्य रखो हो जाएगा बहुत सारे काम हैं तो हम लोग उसको सहन नहीं कर पाए अब हम कहा जाते किसके पास जाते किसको कहते हमारे एक ही भगवान को छोड़कर और कोई सहारा नहीं था पिछले तीन वर्षों से पिछले ढाई तीन वर्षों से भारत के जो पवित्र धाम है तीर्थ है शास्त्रों में जहाँ प्रत्यक्ष भगवान की उपस्थिति निवास बताया है बद्री नारायण जगन्नाथ रामेश्वर इन धामों में जा जाके भगवान से ही अखिल वेद लक्षणा गोविंश के संरक्षण संपोषण और उनकी महिमा को पुनर्प्रतिष्ठित करने की प्रार्थना कर रहे हैं उसी के उसी के उस यात्रा के प्रार्थना के कर्म में ही हम लोग यहाँ त्रिमुला पर्वत पर श्री जी के चरणों में आए हैं जहाँ गो महिमा के प्रताप से ही भगवान का प्राकृत्य हुआ है और उसी के प्रताप से लोग भगवान के दर्शन करके अपनी मनो पूरी कर रहे हैं उन भगवान के चरणों में हम लोग इसी भाव को लेके पहुँचे हैं कि हे प्रभु आप आप ही हो आप सुन सकते हो आप कर सकते हो आपके अंदर आप गो भक्ति के आचार्य गो भक्तों के आचार्य तो आप ही हो गोपाले हो गोपाल नहीं ही गो भक्ति सबको सिखाई है इसलिए गोवंश की पीड़ा का हरण प्रभु आप कर सकते हैं गोमाता की रक्षा आप कर सकते हैं गो रक्षा मनुष्य नहीं कर सकता गो रक्षा गोविंद ही कर सकता है गो रक्षा भगवान ही कर सकते हैं मनुष्य गो सेवा कर सकता है गो सेवा हम सभी को गो सेवा नियमित करनी चाहिए व्रत पूर्वक करनी चाहिए निष्ठा पूर्वक करनी चाहिए जैसे अपने बालकों के लिए बुजुर्गों के लिए हम प्रयास करते हैं ऐसे ही हम गो माता और उसके वंश के संरक्षण और संपोषण के लिए अपने जीवन का समय लगाएं शक्ति लगाएं, ये गो अपराधों से मुक्त होने का उपाय तो है ही है पर भगवान की प्रसन्नता भगवान की कृपा पाने का सर्वोच्च साधन भी यही है इसलिए गो अपराधों से मुक्त हो गोविंद की कृपा प्राप्त होवे लौकिक और अलौकिक विभूतियों का आनंद इस आत्मा को मिले इस हेतु से भारत के सभी आस्तिक गौसेवा सेवा गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के इस माह यज्ञ में लग जाए यही विष्णु पुराण की कथा अभी कथा तो आदि ये महाराजी आगे करेंगे रजत जयंती के अवसर पर पर यहाँ जो सप्ताह कथा का चला है इस सप्ताह के अंत में प्रभु के चरणों में यही पुष्प अर्पित है कि हे प्रभु हम सभी आस्तिक जनों के हृदय में गो गौ सेवा का भाव गो भक्ति का भाव और आपके चरणों की प्रीति प्रदान करें इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए गो सेवा की शक्ति और आपके चरणों की प्रीति ये सभी आर्थिक जनों को मिले इसी सद्भावना के साथ अपनी वाणी को व्यास पीठ पे अर्पित करते हैं पुष्प के रूप में जय गोमाता जय गोपाल पुनः व्यास जी को प्रणाम व्यास पीठ को प्रणाम सभी संतों को प्रणाम गो का वंदन गोविंद का स्मरण और सभी गो भक्तों को सादर हरिस्मरण जय गो माता जय गोपाल जय मेरे नाथ आप अपनी अपनी सुधामही सुधामही सर्वसमर्थ सर्वसमर्थ पतीत पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल त्याग का, का बल एवं एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में गो सेवा का बल गो सेवा का बल प्रदान कर करें प्रदान करें जिससे वे जिससे वे सुख दुख के सुख दुख के बंधन से बंधन से मुक्त हो मुक्त हो आपके आपके पवित्र प्रेम का पवित्र प्रेम का आस्वादन कर आस्वादन कर कृत कृत्य हो जाएं कृत कृत्य हो जाएं जय गो माता जय गो भक्त बदल प्रभूति गो माता की श्री पथमेढ़ा गोधाम की श्री विष्णुपुराण महाकथा की श्री व्यास जी महाराज की श्री लक्ष्मी वेंकट भगवान की हम सबका परम सौभाग्य है कि इस तिरुमला तिरुपति धाम में हमें एक ही दिन एक ही सत्र में ऐसे दो महापुरुषों का गौ आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है जिनके दर्शन मात्रा से ही व्यक्ति गौसेवक बन सकता है आज इस कथा की पूर्णाहूति है और जैसा अभी श्रद्धा महाराजी ने फरमाया कि यह विष्णु पुराण की कथा श्री गौदाम महावीर्थ पथमडा के स्थापना के 25वें वर्ष में श्री वेद दक्षिणा गो महिमा रजत जयंती सम्बत समारोह के रूप में जो श्री गोधाम महाती प्रतिमा आयोजित होगा उसमें आगे प्रवाहित होगी मैं इस कथा के यजमान परिवार गोभक्ता गोलोकवासी श्रीमती राधा देवी धर्मपत्नी तारा जी सुपुत्र सादरा जी करता जागरवाल परिवार देवतरा के श्री हरिशंकर जी श्री सुखराज जी से आग्रह करूंगा आप कृपया मंच पर पधारे श्री जूठमल जी स्वर्गीय बलवंत जी श्री कुमार जी तारा जी, करतानी परिवार देवतरा इस कथा के यजमान साथी मेरा आग्रह श्री इंद्र सिंह जी साकरणा श्री लाल सुखदेव जी धरमदारी जी, उमेदा जी मोहराई मदुराई मुकुंद सिंह जी घेनड़ी किशोर जी साकरणा जोग जी साकरणा विजयवाड़ा लूप जी साकरणा राजमुंद्राई फोलाराम जी जानूजी भादरडा अहमदाबाद चंपालाल जी साहिला हैदराबाद मगसिंह जी चाटेलाव हसन जी चौक जी धाइंगाणी हक जी भगवान जी तिरुपति सत्यनारायण जी चंपाखेड़ी खेड़ी गोवर्धन जी तालकिया तिरुपति और रंजीत सिंह जी सिन्दास तिरुपति आप सबसे आग्रह आप पढ़ा और कथा यजमान परिवार से आग्रह आप सब आग पत्नी सब परिवार मंच पर पढ़ा और व्यास पीठ की आरती करावें आज पांच बजे से तिरुमला स्थित गौशाला में सुंदर गौ पूजन का आयोजन रहेगा और रात्रि आठ बजे से सीबी मठ प्रांगण में जन्माष्टमी का खूब सुंदर उत्सव रहेगा आप सभी बंधु इन दोनों कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में पधारे आप सभी गो भक्त अधिक से अधिक संख्या में वहां दोनों जगह पढ़ा रहे जिन जिन का मैंने नाम उच्चारित किया है कृपया वह शीघ्रता से मंच पर पधारे और कोई न आवे त्री गैया मैया की हारती प्री गैया मैया की हारती हरण विश्व धैया की अर्थ काम सद्धर्म प्रदाय अविचल मुक्ति पदी सुर मानव भाग विदायी प्यारी पूजे नंद कैया गरती श्री गैया प्रति पाली माता मधुर यमीय सुधान प्रदाता रोग शोक संकट परित्राता भवतागर मित दृढ़ आरती गैया मैया आयो आरो विकास दुख दे सारे से विनाशिनी सुख समृद्धि प्रकाश विमल विवेक बुद्धि दैया की आरती श्री गैया मैया सेवक हो चा हे दुखदाय पै सुधा खिया नेह स्वभाव विश्व जया की आरती प्री गई या मैया आर की आरती हरण विश्व जया आरती प्री गैया संसारंभुंद्रहारं सदा वसत हृदय रविंदेम भवानी सईतम मंगल भगवान विष्णुमंगलम गरुध्वज मंगल पुंडली मंगला मनोहरी सर्वंगल मंगल्ये शिवे सर्वाथसाधि शरण्ये त्र्यंबकौरी नारायणे ओम जल शीतलीकरण पुष्प देवंदना ओं दौ शाक्षघं शातिथिवी शातिरापा शातिरोखद शाते वानस्पता है शातिविश् देवा शातिर्ब्रह्म शाति शाति शातिर शाति सा मंत्रपुष्पाजलि ओम जजमयजस्ता धर्मा प्रथमा सन्नाते हनाक महिम सजंतत्र पूर्व साध्या सी दवा ओकदंताय विमे वक्रतुंडा धीमह तो दंते प्रचोदया नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहे तन्नो विष्णु प्रचोदया ओं जगदंबाई चमहे चतुष्पदाई चीमह सानो धेनु प्रचोदया सचक्र किटकुंडल सपीतवस्त्र सरसी संहार वस्थल कौस नमा विष्णुं शिसा चुर्भुज नमा विषुं शिसा चतुर्भुज ना सुगंधिपुष्पा यहां च पुष्पाजलिर्मया दूं गृहा पर मंत्रुष्प्पलिमर्पयामी नमस्क बोल वेकेशर भगवान की। गवाता की। गवाता की। गवाता की।